उन्होंने भगवत संकेत मानकर कर अवमंत्रित करके कहा ले जाओ इस फल को अपनी रानी को खिला देना बहुत बलवान और ब्राह्मणों का भक्त पुत्र होगा आशीर्वाद दे दिया राजा बड़े न्यायवादी थे उन्होंने विचार किया कि मेरी दो रानिया हैं एक को देंगे तो दूसरे के मन में पीड़ा होगी तो इसलिए उस आम को बीच से चीर करके आधा टुकड़ा बड़ी रानी को दे दिया आधा टुकड़ा छोटी रानी को दे दिया और जब बालक का जन्म हुआ तो आधा बालक बड़ी रानी के पेट से निकला और आधा बालक छोटी के पेट से निकला बिल्कुल बीच से चिरा हुआ एक नाक एक आंख एक कान आधा बिल्कुल बीच से आधा रानियां घबरा गईं और उन रानियों ने महाराज को बिना बताए ही महल के पिछवाड़े उन टुकड़ों को फेंक दिया और फेंक करके कहा कि यह तो अनर्थ हो गया क्योंकि स्वाभाविक है आधा टुकड़ा उसको जीवित कोई कैसे मानेगा उठा करके फेंक दिया पीछे जरा नाम की राक्षसी थी उस जरा नाम की राक्षसी ने मंत्र पढ़े और उन दोनों को जोड़ दिया तो जरा ने संधि कर दी जोड़ दिया इसलिए उस बालक का नाम जरा संध हुआ और वो जरा नाम की राक्षसी आई और आकर उसने महाराज के पास कहा महाराज मैं आपके महल की रिष्टास्त्री देवी हूँ प्रत्येक घर के रिष्ठात्री देवी मैं ही हूँ और मैंने आपका बहुत दिनों तक अन्न खाया है इसलिए आपके प्रति उपकार करना यह हमारा परम धर्म है यह विचार कर मैंने आपके पुत्र को दीर्घायुष्य भी दिया है और जोड़कर जीवन प्रदान किया है आप इसका पालन पोषण करें और उसने कहा कि महाराज घर की दीवाल पर अनेक पुत्रों के सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक जो गेरू आदि से मेरा चित्र बनाकर के मेरा पूजन करता है उसके घर में सदा प्रकाश सदा समृद्धि रहती है और उसे हानि नहीं उठानी पड़ती है इसलिए हमारी यह दीवाल पर लिखवाकर करवाने वाली पूजा को प्रतिष्ठित करवाइये ऐसा उत्तराक्षसी ने कहा देखो देवताओं में भी कई क्रूर प्रकृति के होते हैं और आसुरी योनियों में भी कई सज्जन प्रकृति के होते हैं आप प्रहलाद जी असुर बालक हैं कि नहीं लेकिन भागवत धर्म के आचार्य हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं आज भी देखा होगा गांव में देहातों में आ, इधर भी सब जगह होगा दीवाल पर एक चित्र बनाया जाता है माताएं गेरू से बनाती है ऐसे सिर होता है क्या कहते उसको दीवाल पर बनाते हैं कौन सी माता कहते हैं अहोई माता कहते जाने कौन सी माता कहते हैं दीवाल पर बनाते हैं और उसके लड़के बच्चे भी बना देते हैं परिवार कहते हैं तो उसको दीवाल पर लिखते हैं कोई विशेष स्थिति आती है उस पर पूजन भी किया जाता है तो ये वही है वो जरा ही है जरा का ही पूजन किया जाता है वह एक प्रकार से ग्रह देवी है बालक का नाम जरासंध हो गया जरासंध के भविष्य का कथन चंड कौशिक ने किया और अपने पुत्र जरासंध को राजाभिषिक्त करके और वे चले गए तो भगवान बोले हमें इसकी, इसकी पूरी जानकारी है कि ये कैसे पैदा हुआ ये इस, इसकी उत्पत्ति को भी मैं जानता हूँ इसकी मृत्यु को भी मैं जानता हूँ ये पैदा कैसे हुआ ये भी जानता और ये मरेगा कैसे ये भी मैं जानता हूँ नारायण भगवान इसके नगर में भगवान ने प्रवेश किया द्वार से प्रवेश नहीं किया भगवान पहाड़ पर चढ़कर के पहाड़ उतर गए और इसके चहर दीवारी के बाहर एक चैचक प्रसाद था देवालय था उसमें एक विशाल नगाड़ा था वो नगाड़ा जरासंध ने इसलिए रखवाया था कि धरती का कोई वीर हमसे लड़ने की इच्छा करे तो वो नगाड़ा बजा कर हमें चुनौती नगाड़ा उसने जब से नगाड़ा उसने मढ़वा करके रखा था तब से किसी धरती के राजा का साहस नहीं हुआ कि नगाड़े को बजावे लेकिन भगवान गए और भगवान ने भीम दादा से कहा कि बढ़िया से बजाओ नगाड़ा महाराज उन्होंने चढ़ के ऐसा नगाड़ा बजाया कि एक दो चोट में ही नगाड़ा फूट गया बिजली के समान गर्जना करने वाला और अब तो ये सूचना तो जरासंध तक पहुंच गई कोई ऐसा वीर आया जिसने नगाड़े की चोट से नगाड़ा ही फाड़ दिया भगवान ने संकेत किया था कि तू नगाड़ा बजाने की बात कहता है जैसे नगाड़ा फाड़ दिया ऐसी तुझे बीच से फाड़ दिया जायेगा क्या समझता है अपने बल का अहंकार क्यों करता है इसलिए भगवान ने ऐसा किया था अब भगवान ने ब्राह्मण वेश बनाया अर्जुन ने भीमसेन ने तीनों ने ब्राह्मण वेश बनाया विप्र वेश बनाया और ब्राह्मणों की गोष्ठी में भगवान आकर के विराजमान हो गए जरा संघ का नियम था भगवान शिव का सविधी अर्चन करने के बाद वह ब्राह्मणों का पूजन करता था और पूजन करके प्रत्येक ब्राह्मण का चरणामृत लेता था मस्तक पर चंदन लगाता था माला पहनाता था श्रद्धा पूर्वक चरणों में प्रणाम करके कहता था कि आप ही मेरे परमात्मा हो आप आज्ञा करो भगवान हम आपकी क्या सेवा करें और उसमें ब्राह्मण जो भी अपने मुख से कह देता जरासंद उसे वह दे ही देता था इस ऐसा था महाराजी भगवान इसीलिए ब्राह्मण भक्त होने के कारण सीधे भगवान ने ताल नहीं ठोका पूर्वक भगवान वहाँ गए अब तो उसने जब इन तीन विचित्र ब्राह्मणों का दर्शन किया तो एक बार वह ठिठक गया वे तो ब्राह्मण मालूम नहीं पड़ते हैं, नकली ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इनके शरीर की गठन वीर योद्धा क्षत्रियों के जैसी है अर्जुन के अंगूठे और तर्जनी में धनुष की प्रतीक्षा को खींचने की रगड़ का चिन्ह बना हुआ था तर्कस लटकाने का और धनुष टांगने का चिन्ह भी बना हुआ था ऐसे ही भीमसेन और अर्जुन के भी अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह शरीर में बने थे तो ब्राह्मण तो नहीं मालूम पड़ते हैं पर आए हैं ब्राह्मण बनकर के क्षत्रियो चित्र वेशभूषा में नहीं आए हैं कुछ भी हो भले ही छद वेश में यह आए हों पर आए हैं ब्राह्मण वेश में यदि आज यह हमसे कहेंगे कि तुम अपना मतफ दे दो तो मैं अपना मस्तक काट कर दे दूंगा किंतु ब्राह्मण को निराश नहीं करूंगा ऐसा उसने मन में संकल्प किया और कहा कि आप तीनों ब्राह्मण किसी दूर देश से आए हुए मालूम पड़ते हैं क्योंकि आप तीनों अलग दिख रहे हैं इस मंडली में तो आप किस शिक्षा से आए हैं भगवाने कहा हम तीनों ब्राह्मण एक ही इच्छा से आए हैं और आप ब्राह्मणों के भक्त से हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं क्या इच्छा है बोले हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए या सुनते ही जरासंद ठहाका लगाकर हंसने लग गया और बोला देखो तुम ब्राह्मण नहीं हो ये बात सिद्ध हो गई क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने युद्ध की भिक्षा मांगी हो तुम युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो इससे लगता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो क्षत्रि भी मालूम नहीं पड़ते क्योंकि क्षत्रि भिक्षा मांगता नहीं भगवान बोले ये बात बिल्कुल सही है क्षत्रिय हैं अब भिक्षा मांग सकते नहीं इसलिए विचित्र भिक्षा मांगने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं। ऐसा समझ लो जरासंद बोला महाराज परिचय तो दो पहले अपना आप हो कौन भगवान हंसते हुए बोले मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ और ये महावली गा पाणी भीम सेन है और ये गांडी उधारी अर्जुन है यह हंसने लग गया और भगवान से बोला कि तुम हमसे हमारी बराबरी नहीं कर सकते क्यों तुम हमसे हार चुके हो जो एक बार हरा तो हजार बार हरा जो एक बार पराजित होके प्राण बचा के भागा उससे क्या लड़ना भगवान भी हंसने लगे कि हमने तुझे सत्रह बार भगाया पराजित करके उसकी याद नहीं है एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं अपनी इच्छा से रण छोड़ राय बन गया युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया तो उसकी याद है इसको कहता तुम हार चुके हो तुमसे तो हमारी लड़ाई होना उचित नहीं है और ये अर्जुन वीर तो बहुत फ्रेष्ठ है लेकिन इन, इनका शरीर और इनमें बल हमारे जैसा नहीं है हाँ, भीम भीमसेन ऐसे हैं जो हमसे द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं भगवान ने कहा तीनों में से किसी एक कोई दे दो कोई बात नहीं भीमसेन राजी हो गए और अब महाराज अखाड़ा खोदा गया भयंकर मल्ल युद्ध इन दोनों में आरंभ हुआ और इतना भयंकर मल्ल युद्ध हुआ कि कई दिन बीत गए प्रातः काल से लेके काल तक इनमें युद्ध होता और इसके बाद अपने अपने महलों में जाकर ये विश्राम करते भोजन करते और विचित्र बात ये थी एक ही महल में सब विश्राम करते क्योंकि ड्रेस तो है नहीं झगड़ा तो है नहीं ये तो युद्ध की भिक्षा मांगी गई है इसलिए बैर बिल्कुल नहीं है एक साथ रहते और एक दूसरे से बोलते नहीं कहते दोनों नियम ले चुके हैं आधी रात से पहले बोलते नहीं है अब तो महाराज युद्ध होने लग गया युद्ध होते होते कई दिन व्यतीत हो गए अनेक दिन व्यतीत हो गए और इस युद्ध में जरा भी थक गया और भीमसेन की भी नस नस चूर चूर हो रही थी एक दिन तो भीमसेन इतने घबड़ा गए कि उन्होंने धीरे से भगवान को इशारा किया कि प्रभु अब तो हमारी हिम्मत टूट रही है भीतर से कब तक चलेगा खाइए तो कोई दिखाना नहीं यू बड़ा बलबान है महाराज भगवान ने मुखकर हाथ रख दिया ज़्यादा जोर से बोलोगे जग जाएगा सुन लेगा चिंता मत करो हम जुक्ति बताएंगे इसको जीतने नहीं भीमसेन मौन हो गए यह भी घबरा तो गया ही था और महाराज अब तो कार्तिक प्रवृत्तम प्रथमे हनी अनाहारम दिवा रात्रिम विश्रांत कार्तिक मास के पहले दिन माने शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन थे इन दोनों में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ और ऐसा मल्ल युद्ध आरंभ हुआ कि बिना खाए पिए 24 घंटे युद्ध चलता रहा और त्रयोदशी तक युद्ध चला परमा से तेरस तक बिना खाए पिए चौबीसों घंटे का युद्ध और इसके बाद युद्ध से दोनों ही थक गए चूर चूर हो गए जरासंध भी और भीमसेन भी और भगवान ने भीमसेन को इशारा कर दिया कि भीम दादा तुम चिंता मत करो तुम अपने बल का स्मरण करो तुम प्रचंड प्रभंजन महावली वायु के पुत्र हो अपने मूल कारण वायु के बल का स्मरण करो और अब शत्रु भीतर से अत्यंत हतोत्साहित हो चुका है इसलिए अब तुम विलंब मत करो इसका वध कर दो भगवान ने इसे समझाया लेकिन भीमसेन आज तेरह में जंजब युद्ध चौदहवें झंझव युद्ध करने लगे माने चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तक तो युद्ध चले चतुर्दशी की बात है चतुर्दशी जब युद्ध हो रहा था तो भीमसेन अत्यंत व्यथित होकर भगवान की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे युद्ध करते करते मानो उन्होंने अपने इशारे में ही कहा कि प्रभु आप इशारा कर रहे थे कि तुम घबराओ नहीं हम युक्ति बताएंगे तुम्हारी विजय हो जाएगी तो जब हम बिल्कुल हार जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तब युक्ति बताओगे इसलिए समय रहते हुए युक्ति बता दो तब भगवान ने भीम सेनम समालोक्य नलम जग्राह पाणिना द्विधा चिच्छेदी तत् जरासंधवदम प्रति कहते भगवान ने उस समय एक नल नल जानते हैं ये बरसात में एक घास पैदा होती है कहीं कहीं गड्ढों में कहीं कहीं पौड़ा भी कहते हैं उसको और छोटे छोटे बच्चे गांव में एक तरफ एक छोर पकड़ लेता है दूसरा छोर बीच में फाड़ते हैं उसको फाड़ने में कभी फलना जैसा बन जाता है कभी कुछ दूसरी आकृति बन जाती है तो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में कहते हैं हमारी भाभी के लड़का होगा कि लड़की तो पल्ला हो जाता तो कहेंगे लड़का होगा और वो दूसरी आकृति बन जाती तो कहेंगे हमारी भाभी के लड़की होगी ऐसा गाँव में बच्चे खेल खेल में करते हैं तो वो बड़ा कोमल होती है वो घास उसको चीरना बड़ा सरल होता है उस नर नामक घास को भगवान ने उखाड़ा और उखाड़ करके भीमसेन को दिखा करके ऐसे बीच ऐसी भगवान ने चीर कर ऐसे फेंक दिया भीमसेन समझ गए इसको बीच से चीर के इसके टुकड़ों को अलग अलग फेंक देना है बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने ऐसे फेंका उल्टा लेकिन महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है महाभारत में केवल यह लिखा है कि भगवान ने बीच से उसको चीर दिया भीमसेन को पता चल गया तो करे गृहित चरणम वेधा चक्रे महावला महाबली भीमसेन ने उस अपरमित बल वाले जरासंध को दोनों हाथों से उसके चरण को पकड़ा एक पैर को दोनों पैरों से दबाया और एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ करके चीर दिया चीर करके उसके टुकड़ों को फेंक दिया उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी भीमसेन की विजय हो गई, भी। भीमसेन अस्य नादे न कहते महाराज उस समय भीमसेन ने इतनी ताकत लगाकर गर्जना की और कष्ट के कारण जरासंध ने भी बड़ी तीव्र गर्जना की उन दोनों की गर्जना से तमाम नारियों के गर्भस्राव हो गए बहुत से लोग बहरे हो गए बहुत से लोग मूर्छित होकर के गिर गए इतना जोर का शब्द इन दोनों वीरों ने किया उस समय जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था वह अनेक रत्नों को लेकर के मुकुट को लेकर के आया और आकर के उसने भगवान को अर्पित किया भगवान ने जरासंध की कारागार में बीस हजार राजा बंद थे उनको मुक्त कराया क्योंकि छोटे मोटे राजाओं को जीत करके उनका राज्य हड़प लेता था उन्हें जेल में डाल देता था भगवान ने राजाओं से कहा कि तुमने ब्राह्मणों का आदर नहीं किया राजमद में अंधे हो गए गोवंश का आदर नहीं किया इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई अब तुम गौ ब्राह्मण का आदर करो और महाराज के राजस्वी यज्ञ में सबका निमंत्रण है श्रीमद भागवत के अनुसार उन राजाओं ने जिस मंत्र से स्तुति की वह मंत्र बड़ा चमत्कारिक मंत्र है और सद्या संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है आप लोगों में बहुत से लोगों को वह श्लोक कंठस्थ होगा कृष्णाय वासुदेवाय सुदेवायो हरे परमात्म ने हरे परमात्म ने क्लेश नशा प्रणता क्लेश गोविंदाए नमो नमः गोविंदा नमो नमः भगवान ने सबको मुक्त कर दिया है सहदेव ने भगवान से प्रार्थना की प्रभो मैं अपने पिता का संस्कार करना चाहता हूँ पितुर इच्छा मी संस्कार कर तुम देव की नंदन भगवान हसने लगे बोले तुम्हारे पिता से हमारा कोई घर थोड़ी था हुँ? और वैसे भी ये तो हमारा रिश्तेदार है क्योंकि कंस हमारा मामा और कंस की दोनों पत्निया जरासंद की पुत्री तो हमारे रिश्तेदार है हमारा पूज्य है हमारे मामा का ससुर है तो हमारा भी पूज्य है ऐसी कोई बात थोड़ी तुम सब हमारे अपने खास सगे ही हो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं बढ़िया से संस्कार करो उसने संस्कार किया भगवान ने अपने करकमल से जरासंध के पुत्र का राजगद्दी पर अभिषेक किया और भगवान ने कहा कि तुम स्वयं राजसु यज्ञ में उपस्थित होना उसने आज्ञा को स्वीकार किया इधर अर्जुन ने दिगविजय के लिए यात्रा की दो विशाल श्रेष्ठ धनुष दो विशाल अक्षय दिव्य रथ ध्वजा से युक्त जो दिव्य रथ उन्हें प्राप्त हुआ था उस रथ में विराजमान हो करके श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं, ऐसे अर्जुन ने उत्तम तिथि उत्तम मुहूर्त में उत्तम नक्षत्र में उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान किया उत्तर दिशा के विजय के लिए प्रस्थान किया और महाराज अर्जुन के द्वारा किन किन देशों के राजाओं की विजय हुई है राजाओं में श्रेष्ठ भगदत्त की भी पराजय अर्जुन के द्वारा हुई है जो भगदत्त बाद में महाभारत युद्ध में जो है कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए आया था बहुत बड़ा वीर था उसकी भी पराजय हुई है अर्जुन के द्वारा पर्वतीय देशों के अनेक राजाओं के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की है और इसके बाद अर्जुन ने श्वेत पर्वत किम पुरुष क्षेत्र में भी जाकर के विजय प्राप्त की है मान सरोवर तक और उधर जिसको आजकल चीन कहते हैं इस क्षेत्र में भी अर्जुन गए हैं और इस सारी धरती को उन्होंने जीता है पितरी कलमाश मंडूक आदि बड़े उत्तम कोटि के घोड़े आपने प्राप्त किए हैं और पूर्ण जम्बू द्वीप में जहाँ तक उत्तर दिशा है वहाँ तक सम्पूर्ण दिशा को आपने विजय किया और विजय करके अर्जुन वहाँ से लौट करके आए आकर के बहुत बड़ा धन प्रचुर धन आपने धर्मराज को निवेदित किया और धर्मराज ने हृदय से लगा लिया भीमसेन ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया और पूर्व दिशा में जाकर के किन किन राजाओं को जीता है उनकी बड़ी लंबी चौड़ी सूची है और पूर्व दिशा के राजाओं को जीत करके और वे लौट कर इंद्रप्रस्थ में आए हैं उस समय अयोध्या में भी जो राजा थे उनको भीमसेन ने कोमलता का व्यवहार करके अपने अधीन किया उनसे युद्ध नहीं किया लिखा अयोध्या धर्मज्ञम दीर्घ यज्ञ अयजत पांडव श्रेष्ठो नाती तीव्रेण कर्मणा अयोध्या नरेश जो बृहद बल है अयोध्या नरेश जो महावली दीर्घ यज्ञ इनका नाम ही दीर्घ यज्ञ था इनके यज्ञ कभी बंद नहीं होते थे निरंतर यज्ञ चलते रहते थे कोमल बर्ताव से उन्होंने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया है उनसे कर प्राप्त कर लिया है और अनेक राजाओं को जीतते हुए उन्होंने पूर्व दिशा में अंग देश के ऊपर भी जो है चढ़ाई की है और उस समय अंग देश का राजा कर्ण था क्योंकि आप लोग श्रवण कर चुके हैं कर्ण को भीमसेन ने अंग देश का राजा बनाया यहाँ महाराज स्पष्ट व्यास ब्यासी महाभारत में लिख रहे हैं सकर्णम युधि निर्जित्य बसे कृत्वाच भारत सतो दिग्विजय बलवान राग्र पर्वतवासीना कहते बलवान भीमसेन ने कर्ण पर चढ़ाई की और कर्ण से युद्ध करके उसे परास्त कर दिया और उससे बलपूर्वक कर वसूल करके उसे हरा करके तब आगे गये हमको कर्ण के ऐसा नहीं समझना कि हम कर्ण कर्ण के महात्म्य को कम करना चाहते हैं पर हमारी प्रार्थना यह है कि जो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके लोग बोलते हैं उतना उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं चाहिए जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए कई बार इतना ज्यादा अतिरंजित करके कर्ण की बात को बढ़ा चढ़ा करके कह कर दिया जाता है कि कर्ण पराक्रमी था इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब वो भीमसेन से भी प्राप्त हुआ है अर्जुन से अनेकों बार परास्त हुआ है कर्ण और अर्जुन के हाथों तो मारा ही गया इसलिए मूल में महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं सकर्णम युद्ध निर्जित बसे कृष्ण भारत तत् दिग्विजय राजन बलवान राज्य पर्वतवासिना बंग पर चढ़ाई करके वहाँ भी आसाम बंगाल उधर अरुणाचल मणिपुर इन सब को उन्होंने जीता है सहदेव जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर चले हैं और महाराज जी दक्षिण दिशा की ओर जा करके इन्होंने बहुत से राजाओं को जीता है चंबल के तट पर सहदेव ने जंभक के पुत्र को देखा और जंभक जंभक से भी युद्ध करके उसे उन्होंने परास्त किया है दक्षिण की दिग्विजय करते हुए सहदेव जी उजैन गए हैं दुर्योधन के बसवर की बिंद अनुबु को भी जीतकर उनसे कर प्राप्त किया है और महाराज किसकि में भी गए हैं किसकिधा में जाकर के मेन्द और द्विविध उस समय से उनसे भी युद्ध करके और उनको भी परास्त करके सहदेव आगे बढ़े हैं इसके बाद श्री सहदेव जी महाराज माहिष्मी नगरी में पहुंचे हैं। माहिष्मति नगरी जो हम लोग नर्मदा परिक्रमा गए थे जिसे महेश्वर कहा जाता है इसी को महाभारत में माहिष्मी नगरी कहा गया महेश्वर महेश्वर पहुँचे हैं। इस माहिस्मती नगरी के राजा उस समय नील थे ये अग्नि के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे बहुत बड़े भक्त थे इन महाराज नील राजर्षि नील की कन्या उसका नाम था सुदर्शना नील बड़े अग्नि के भक्त थे निरंतर अग्निहोत्र में ही लगे रहते थे जब देखो तब अग्निशाला में बैठकर अग्नि की उपासना कर रहे हैं इनके एक पुत्री हुई उसका नाम हुआ सुदर्शना जैसी जैसा नाम वैसा ही उसका गुण था बड़ी सुन्दरी थी भगवान अग्नि उस पर आसक्त हो गए मन ही मन विचार करने लगे कि इससे मेरा ब्याह हो जाए तो अब महाराज अग्निहोत्र के लिए अग्निशाला में जाने तो खूब मंत्रोच्चारण करें अब खूब ईंधन डालें खूब कपूर डालें खूब घी डालें लेकिन अग्नि प्रज्वलित ही न हो और जब उस कन्या को बुलावे वो कन्या अपने कोमल होठों से एक फूक मार दे अग्नि प्रचंड हो जाए प्रज्जवलित हो जाए महाराज महाभारत में लिखा है ये तो राजी की बात है जिस पर राजी हो जाए अग्नि राजी हो गए उस कन्या के ऊपर एक दिन की बात है अब तो महाराज ने नियम जैसा बना लिया क्योंकि समिद्धतम एक नव जुहियात वेद में लिखा है प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए ध्यान दें धुआं उठ रहा हो बुझ जाए तो उस अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है इसलिए खूब प्रचंड जितना अधिक निर्धूम अग्नि होगी प्रचंड अग्नि होगी उतना अधिक देवताओं को प्रसन्नता होती है और अग्नि उत्साह पूर्वक आहुति को ग्रहण करते हैं इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि धुआं उठती हुई अग्नि में आहुति देने से यजमान और आचार्य दोनों को नेत्र का रोग हो जाता है और महाराज जिस अग्नि में शाकिल जल न पावे जैसे गांठ जैसी बन जाती ना न ऐसी गांठ और फिर भी लोग डाल रहते हैं स्वाहा स्वाहा थोड़ी इधर चेतरी थोड़ी इधर चेतरी बीच में धुआं उठ रहा है तो वो जो साकिल्य का जो गोला बन जाता है तो ले यजमान आचर दोनों को पेट में गोला बन जाता है इसलिए भैया बहुत सावधानी हवन का काम बहुत सावधानी का काम है मुंह से फूंक नहीं मारनी चाहिए लेकिन ब्राह्मण मुख से फूंक मार सकता है क्योंकि मुखास अग्नि ही मुख से अग्नि उत्पन्न हुई और ब्राह्मणों से मुखम आसित अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने मुख से इस प्रकार से फूकना चाहिए इस तीर्थ से अथवा बांस की पुंगी से फूकना चाहिए और अन्य किसी जाति के व्यक्ति को अग्नि फूकने का अधिकार नहीं ब्राह्मण को अधिकार है ब्राह्मण जाति का व्यक्ति फूक सकता है और पंखे से भी हवन करके अग्नि को चैतन्य नहीं करना चाहिए पंखा से हवन करके अग्नि चैतन्य करने से दरिद्रता आती है लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है इस सब विधियां हैं इन सब बातों को जानना चाहिए तो अग्नि महाराज जो है वो तो कन्या जब तक फूंक न मारे तब तक वो प्रज्वलित न हो अब तो एक दिन की बात है श्री अग्नि भगवान एक ब्राह्मण के देश में महाराज नील के पास आए राजा बड़े ब्राह्मण भक्त थे उन्होंने कहा कहो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए बोले और हम दूसरी भिक्षा नहीं लेंगे अपनी बेटी सुदर्शना हमको दे दो यह सुनकर महाराज नील नाराज हो गए बलकल वस्त्र पहने हुए दुर्बल जटाधारी ब्राह्मण आया और तो कहता अपनी कन्या दे दो ये कैसा भीठ ब्राह्मण है इसको बोलने में तनिक भी संकोच नहीं आया राजकुमारी का हाथ मांगता है उन्होंने तिरस्कार करके कहा हे ब्राह्मण जो तुम्हारा स्वरूप है उसके अनुरूप भिक्षा मांगो जैसी तैसी भिक्षा प्राप्त नहीं करो चले जाओ यहां से ब्राह्मण दंड का पात्र नहीं होता इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता तुम्हारे प्रति कठोरता नहीं दिखा सकता लेकिन निकल जाओ मेरे महल से चले जाओ अग्नि भला क्यों सहन करने वाले पूरे महल में आग लग गई हाहाकार मच गया राजा ने विचार किया मैं अग्नि का भक्त अग्नि का उपासक मेरे महल में आग नहीं लगना चाहिए तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा तो वो ब्राह्मण के रूप में अग्नि ही दिखाई पड़े बोले बोले तो हमारे इष्ट देवता भगवान बैश्वानर अग्नि ही हैं। अब तो चरणों में प्रणाम किया बोले महाराज हम हमको पहचान नहीं पाए ये आग लगाना बंद कर दीजिए बोले ऐसे बंद नहीं करेंगे पहले ब्याह करो तब बंद होगी ये आग तब फिर राजा ने विधि अपनी पुत्री सुदर्शना का कन्यादान अग्नि को किया और उनको कहा महाराज हम कन्या तो दे रहे हैं लेकिन सशर्त दे रहे हैं हमारी भी शर्त है क्या शर्त है आपकी बोले आपको घर जमाई बनकर माहिस्मती नगरी में ही निवास करना होगा और हमारे नगर की चारों ओर से रक्षा करना होगा बोले बिल्कुल ठीक है अग्नि ने स्वीकार कर लिया इसीलिए उस समय महाराजा नील धरती के समस्त राजाओं के लिए अजय थे क्योंकि साक्षात अग्नि का वरदान था और अग्नि चारों ओर से उनके नगर की रक्षा करते थे इसलिए किसी को लड़ने का साहस नहीं जो जावे लड़ने उसी के वाहनों में सब में आग लग जाए कपड़ों में आग लग जाए जमाई बाबू रक्षा कर रहे हैं पूरे नगर की अब तो महाराज सहदेव जैसे ही गए वहां तो सहदेव के घोड़े जलने लगे हाथी जलने लगे सैनिकों के वस्त्र जलने लगे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसी विचित्र जगह धरती में कोई दूसरी नहीं आई इसकी नगर की सीमा में प्रवेश करते ही सबके सब, सब जल उठे सहदेव जी महापंडित हैं महापंडित थे है। वे समझ गए कि यह अग्नि का भक्त है सारी बात समझ में आ गई तब आपने मंत्रों के द्वारा भगवान अग्नि का स्तवन किया और वह सहदेव सहदेवकृत अग्निस्तोत्र इतना सिद्ध स्त्रोत्र है महाभारत ने लिखा है इस स्त्रोत्र के मंत्र से जो अग्नि में आहुति देता है अग्नि उससे संतुष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है कितना बड़ा पवित्र स्त्रोत्र है सहदेव उच्य बहुत छोटा स्त्रोत्र है हम चाहते हैं कम से कम आठ दस श्लोक हैं इनको हम उच्चारण कर दे सहदेव उबाच्य स्वदर्थो यम समारंभा कृष्ण वर्तमान नमोस्तुते मुखं तुम देवा नाम यज्ञ तुम सिंह वर्तमान यह जो यज्ञ है आपकी प्रसन्नता के लिए ही आयोजित हो रहा है आपको नमस्कार है आप देवताओं के मुखे है और यज्ञ स्वरूप हैं अरे राजसु यज्ञ हमारे भाई साहब करेंगे तो आहुति आपने ही तो जाएगी आपके यजन के लिए यज्ञ हो रहा है और आप ही धर्मराज स्त्री के यज्ञ में बाधा पहुँचा रहे है यह उचित नहीं है पावना पावक चासी बहना वाहना वेदा स्वदर्थन जाता वही जात अग्नि के प्रधान तीन नाम हैं तीनों नामों का अर्थ बता रहे हैं श्री सहदेव जी महाराज सबको पवित्र कर देने के कारण आपका नाम पावक है और आप हवनीय पदार्थों को देवताओं तक ले जाते हैं इसलिए आपका नाम हव्य है और वेदों की सृष्टि आपके लिए ही हुई है यज्ञ न हो तो वेद व्यर्थ हैं। वेदों की सार्थकता यज्ञ से है इसलिए वेदा स्वदर्थम जात वेद तुम्हारे लिए ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आपका नाम जात वेदा है चित्र भानु सुरेश अनलम विभावो स्वर्ग द्वार स्पृशासी उसो जुलन स्थिति हे विभावो चित्र भानु सुरेश अन नाम भी आपके ही है और आप आहुति दी हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं इसलिए आपको हुतासन कहा जाता है प्रज्वलित होने से आपको ज्वलन कहा जाता है और शिखा धारण करने से आप शिखी चोटी है चोटी क्या है ये जो हवन करते समय लपट ऊपर की ओर उठती है यही भगवान अग्नि की शिखा है इसलिए आपको शिखी कहा जाता है बहुत ध्यान से सुने हवन करने बैठे और अग्नि खूब प्रचंड हो जाए तो समझना चाहिए अग्निदेव ज्यादा संतुष्ट हैं और हम बार बार हवन करें अग्नि बुध जाए तो समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी विधि में हो रही है ये सब अग्नि के प्रतीक हैं तो हे अग्नय आप वैश्वान रहें वैश्वान पिंगेशा प्लवंगो भूर तेसा कुमार सुस्तम भगवान रुद्र गर्भो हृणय आप ही वैश्वान रहें आप ही पिंगेश है प्लवंग है भूर तेजस है कार्त के को जन्म देने वाले भी आप ही हैं और ऐश्वर्य संपन्न हो होने के कारण आप भगवान हैं रुद्र भगवान के तेज को धारण करने के कारण आपका नाम रुद्रगर्भ है और सुवर्ण के उत्पादक होने के कारण आपका नाम हिरण्यकृत है ध्यान से सुने एक बड़ी ऊंची बात हम बता रहे हैं जिनका अग्निहोत्र का नियम है कथनचित कहीं ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ अग्निहोत्र संभव नहीं है अब एक प्रमाण बर्फ में ही चले गए वहां न घी वहाँ ईंधन मिले ही नहीं इतनी ठंड है अग्नि जले ही नहीं तब क्या करेंगे अग्निहोत्र करना है महाभारत में एक बड़ी ऊंची विधि दी है उन्होंने कहा अग्नि से ही स्वर्ण की सृष्टि हुई है तो स्वर्ण के उत्पादक होने से उनका नाम हिरण्य करते है हिरण्य को अग्नि का ही स्वरूप माना जाता है इसलिए किसी भी रजत पात्र या तांब रजत पात्र में कोई भी उत्तम पात्र पीतल का कांसे का तांबे का चांदी का, का उस पात्र में कुषा बिछा दे और कुषा के ऊपर स्वर्ण रख दे और उसी में अग्नि का आवाहन करके घी से स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा करने से अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। तो किसी विकट परिस्थिति में इस प्रकार से भी अग्निहोत्र धर्म की रक्षा की जा सकती है यह भी एक विधि है इसलिए इनको हिरण्यकृत कहा जाता है अग्निर्दा तुम्हे तेजो वायु प्राणम ददा तुम्हे पृथ्वी बलमाद्या शिव चापो दिशन तुम्हें अग्नि भगवान मुझे तेज दें, वायु देव प्राण की शक्ति दें और पृथ्वी देवी मुझ में बल का आधान करें और जल मेरा परम कल्याण करें अप गर्भ महास जात वेद सुरेश्वर देवा नाम मुखम अग्नि सत्यन भूपनी जल को प्रकट करने वाले अनंत शक्ति सम्पन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव आप देवताओं के मुख हैं यह जो सिद्धांत है वह सत्य है इस सत्य सिद्धांत के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कर दीजिए ऋषि ब्राह्मण दैव तईर सुरैरअी नृत्यम सुहृत यज्ञेश सत्य नुनि ऋषि ब्राह्मण देवता इन सबके द्वारा आपकी स्तुति की जाती है ये सब आपने में आहुति डालते हैं इस सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कर दें धूम के तुशी तत्व पापा अनिल्भव सर्व प्राण सुनिचा सत्य नपुनीमाम धूम आपका ध्वज है आप शिखा धारण करने वाले है वायु ऐसी आपका प्राकट्य हुआ है आप संपूर्ण पापों के नाशक हैं, आप सभी प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान हैं। इस सत्य के प्रभाव से आप हमारी रक्षा कीजिए हमें पवित्र कीजिए एवं स्त्रुतोषी भगवान प्रीते न सुचिना मया पुष्टि तुष्टिम पुष्टिम पुष्टि श्रुतिम से वो प्रीतिम चाग्नि स्वेच्छ में अग्नि अत्यंत पवित्र भाव से हमने आपका सवन किया है इसलिए इस स्त्रोत्र के से संतुष्ट होकर आप हमें संतोष प्रदान करें हमें आंतःकरण में आध्यात्मिक बल का पुष्ट करके पुष्टि प्रदान करें वेद की रिचाओ का ज्ञान प्रदान करें और प्रेम हमारे भीतर प्रकट करें भगवत प्रेम भी हमें प्रदान करें हे भगवान तुष्टि पुष्टि श्रवण शक्ति शास्त्र का ज्ञान और प्रेम ये सब आप हमें प्रदान करें वही संपायण उ इतव मंत्रमायम पठनियो जुह याद रुद्धिमान सततम दानता सर्व पाप हे जन्मे जो द्विज द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वही इन श्लोकों का आग्नेय मंत्रों का पाठ करता हुआ अंत में स्वाहा कार का उच्चारण करता हुआ अग्नि को आहुति प्रदान करता है वह संपूर्ण रिद्धि सिद्धि से युक्त होकर के संपन्न होकर के जितेंद्रिय होकर के संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है ये इतना सुंदर सूत्र है हमारे विचार से इतना छोटा सूत्र इतनी इसकी फल है इसलिए वैदिक कर्म कराने वाले जितने ब्राह्मण देवता हैं उन्हें कम से कम इस अग्नि अग्निस्त्र से किसी भी हवन कर्म में आहुति अवश्य देनी चाहिए हमने तो महाभारत के पाठकाल में जिस दिन से पढ़ा है उसी दिन से इसे हवन आरम्भ कर दिया हवन में इसको भी नित्य हवन में ले लिया यह बड़ा चमत्कारित भगवान अग्नि का स्त्रोत्र है महाराज अग्नि संतुष्ट हो गए मंत्राधीना से देवता मंत्र के अधीन होते हैं अग्नि संतुष्ट हो गए और आग लगना बंद हो गई और अग्नि ने स्वयं नील को समझाया धर्मराज श्री यज्ञ कर रहे हैं वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और हमारी भी दाल वहाँ गलेगी नहीं इसलिए और हमारा तो हमको हमारे तो अजीर्ण को ही भगवान ने दूर किया अर्जुन ने इसलिए आप जो है इनसे युद्ध न करें इन्हें कर प्रदान करें नील ने भी कर प्रदान कर दिया है इसके बाद एक अपने साथ में इनकी सहायता के लिए घटोत्कच भी सहदेव जी के साथ गया है दक्षिण में समुद्र तट पर सेतु बंध तक पहुंचे हैं सहदेव जी और श्री सहदेव जी ने सेतु बंदन को देख करके साष्टांग प्रणाम किया है महाराज जी लिखा है देख करके साष्टांग प्रणाम किया है बोलो श्री सेतु बंध रामेश्वर भगवान की भगवान रामेश्वर का वंदन पूजन किया है और वहीं समुद्र के तट पर स्थित हो गए हैं दूत बनाकर विभीषण के पास को भेजा है और घटोत्भूषण जी से कहो आप महान भक्त हैं लड़ाई झगड़ा तो आपसे हमको करना नहीं है लेकिन हमारे भाई सब यज्ञ कर रहे हैं या तो कर दीजिए यदि कर नहीं दे सकते है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए घटोत् कच्च और घटोत्च ने अपना परिचय दिया मैं पांडुनंदन भीमसेन का पुत्र हूं मेरी माता राक्षस कुल में उत्पन्न हिडम्बा नाम की राक्षसी है जिसका कालटंकटा भी नाम है उसकी उसका मैं पुत्र हूं और इसमें सहदेव का दूत हूं सहदेव मेरे चाचा लगते हैं सारी बात बताई है और यह भी बतलाया है कि भगवान का अवतार हो चुका है और वे भगवान पांडवों के सहायक यह सुनते ही परम भागवत भीषण के नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया क्योंकि वे जानते तो है ही है की श्री राम ही कृष्ण रूप में प्रकट होकर की लीला कर रहे हैं ये हमारे प्रभु के भक्त हैं आपने बहुत सामग्री दिया और दे करके कहा विदा कर दिया इस प्रकार से सदृष्ट राम से चिंचौ चिंतन प्रणम्य तम तक याम्याम बेलाम बिलोक इस प्रकार से पुनः प्रणाम करके आ गए हैं बोलो भक्त वक्त चल भगवान की देखिये विभीषण जी द्वापर के अंत में भी विभीषण जी का दर्शन हुआ कलयुग के अंत कलयुग में भी अनेक लोगों ने विभीषण जी का दर्शन किया है इसलिए विभीषण आज भी सत्य श्रीजीवियों में है आज भी विभीषण जी विराजमान हैं। बोलो श्री विभीषण जी महाराज की घटोत्कच जब विभीषण जी के निकट गया है तो बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है रामम इक्श्वाकुनाथम बई स्मर तम मनसा मुदा दृष्टवा द्रिश्ट घटोत्कचो ववंदे तम कृता विभीषण जी सिंहासन पर बैठे हैं, हाथ में तुलसी की माला है श्री सीताराम श्री सीता राम श्री सीता राम श्री सीता राम श्री सीता राम, राम। भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके ने नेत्रों से प्रेमाश्र झर रहे हैं। इस भाव विहुवल अवस्था को देखकर कर घटोत् ने अपना मस्तक चरणों में रख करके परम भागवत विभीषण को प्रणाम किया है अब विभीषण जी बड़े प्रसन्न भये हैं बोले जाओ हमारी भी ये, ये सेवा लगा देना यज्ञ में हम अधीनता स्वीकार करते हैं या तो हम भगवान के अधीनता स्वीकार करें या भक्तों की और दुनिया में किसका साहस है हमारे सरकार हमको कह के गए हैं करहु कल्प भरी राज तुम मुही सुम रेहू मन मही धाम पे हू संत सब जा नकुल ने पश्चिम दिशा की दिग्विजय की है और दिग्विजय संपन्न करके नकुल भी आ गए हैं। सारी धरती पर सात दीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी पर पांडवों ने दिग्विजय यात्रा की है चारों भाइयों ने चारों दिशाएं जीत ली हैं। ऐसा अद्भुत पराक्रम महाराज युधिष्ठिर के शासन की विशेषता का वर्णन किया गया है भगवान की आज्ञा मिल गई है और महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के साथ स्नान करके राज यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर ली है राजाओं को ब्राह्मणों को सगे संबंधियों को को बुलाने का न्योता दिया हो महाराज हजारों लाखों लोग इंद्रप्रस्थ में एकत्रित होने लग गए बड़ा अद्भुत वह यज्ञ हो रहा था यह युधिष्ठिर के जैसा यज्ञ भी युधिष्ठ का ही यज्ञ हुआ क्या करे समय कम है लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं जितना ज्यादा ज्यादा कहा जा सके भगवान कृष्ण द्वीपायन व्यासी उस यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण थे उस यज्ञ में व्यासी रितिजों को लेकर के आए ऐसे लगता था मानो व्यास के रूप में वेद ही प्रकट होकर यज्ञ संपादित करा रहा हो व्यासी उस यज्ञ के ब्रह्मा थे और धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुषामा नाम के ऋषि उसमें सामवेद का गान करने वाले थे महर्षि यज्ञवल्क उस यज्ञ में अध्वर्यु थे और महर्षि बसु के पुत्र पैल और धौम्य ये जो है होता बने हुए थे शिष्य वर्ग के लोग होता उद्गाता उदगाता ये चार होते हैं यज्ञ में प्रधान ये चारों का वर्णन किया गया महाराज बड़ा विलक्षण भवन बनाया गया यहाँ एक बात महाराज जी लिखी है कि गंधवंत विशालानी बेस्मानी वीवऊ का गंधवान भवन बनाए गए परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज तो पूरी दुनिया में विचरण करते हैं पूरे विश्व में संपूर्ण विश्व में क्रिया योग का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भगवान करा रहे हैं भारत के बाहर भी देशों में अनेक आपकी संस्थाएं हैं आश्रम हैं और सभी संप्रदायों के लोग जुड़कर आपसे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करते हैं क्या दुनिया में इस प्रकार की निर्माण की तकनीक है जिन भवनों को बना दिया जाए और उनमें से सदा सर्वदा विचित्र प्रकार की दिव्य सुगंध प्रकट होती रहे ऐसा कहीं भवनों के निर्माण की कोई तकनीक है क्या यहाँ तो हमने कहीं ऐसा भवन देखा नहीं विदेश में कहीं है ऐसा कोई भवन नहीं है। भारतवर्ष की स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को संतों को ऋषि महात्माओं को रुकाने के लिए जो महल बनवाए गए थे वे गंधवान महल थे उनमें सुंदर सुगंध निरंतर उनमें से निकलती रहती माने उसमें ऐसा मटेरियल लगाया गया था सब सुगंधित पदार्थों से बना हुआ भवन था यज्ञ सुगंध उससे निकलती रहे ऐसे देवताओं के समान बड़े बड़े भवन बनवाए गए हैं। और भगवान को संपूर्ण यज्ञ की बागडोर ऋधुष ने भगवान के करकमलों में सौंप दी बोले महाराज आप ही हमारे जीवन सर्वस्व हो आपको ही यज्ञ संपन्न कराना है श्री वैशम महर्षि वर्णन कर रहे हैं चैव भुंजता चाण बदताच महास्वन अनीशम श्रूयते तत्र मुदिता महात्म भोजन के ही शब्द आसन गर्जना हो जायसे जय जय श्री राध हर हर महा इस तरह से संतों के भोज भंडारे में जय जयकार के ही शब्द सुनाई पड़ते थे ऐसा यज्ञ महाराज हो रहा था दीयताम दीयताम ऐसा भुज्यता भुजताम एवं प्रकारा संकल्पा श्रुयते मात्र खाओ खाओ कोई भूखा न रहे यही आवाज चारों ओर से आती थी और आहार को पवाया जाता था महाराज धर्मराज मिश्र ने प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक लाख गाय दी जो भी यज्ञ में ब्राह्मण आया हर ब्राह्मण को एक लाख गाय उतनी सैया और एक लाख स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान की और महाराज जो है सेविकाएं भी उन्होंने प्रदान की हैं, बड़ा अद्भुत यज्ञ का वर्णन है महाराज उस यज्ञ में सब को बुलाया गया भगवान बड़े विलक्षण है भगवान ने युधिष्ठिर को समझा बुझा युद्ध ने तो सारा भाग भगवान के ऊपर छोड़ दिया भगवान ने यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रवेश दिलाने की सेवा अश्वत्थामा को सौंपी अश्वत्थामा ऋषि पुत्र हैं ब्राह्मणों की व्यवस्था उन्हीं के समाज के किसी व्यक्ति को सौंप दो तो वो सब जानता है इनको कैसे ठीक ठाक रखना संभालना इनको कैसे वो जानता है दूसरे से करोगे कहीं उससे अट्ट व्यवहार हो गया तो ब्राह्मण तो अब शाप दे देंगे इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण से थोड़ा लिहाज करेगा इसलिए गुरुपुत्र को ही ब्राह्मणों का विभाग विभागाध्यक्ष बना दिया आप चयन करो ब्राह्मणों का किसको कहा प्रवेश पाना है ये विभाग उनको दे दिया राजाओं के सत्कार का विभाग परम सुशील अर्जुन को प्रदान कर दिया और कौन सा ब्राह्मण किस पद पर पहुंच करके उसको सम्मान प्राप्त हो ये महापंडित सहदेव को ये विभाग दे दिया गया और महाराज किसको कितनी दक्षिणा मिलनी चाहिए ये विभाग दान की पर्ची बनाने का विभाग कर्ण को दे दिया और महाराज जमा करना संपत्ति और उठा करके देना ये विभाग दुर्योधन को दे दिया भगवान ने जब ये विभाग दुर्योधन को दिया तो सबके मुंह सूख गए बोले महाराज ये वैसे दिनराज जलता रहता हमसे और इसी को आप बना रहे बोले जब सब भार हमारे ऊपर सौंप दिया तो हम जो कर रहे हैं उसमें आपको इतराज नहीं करना चाहिए सब चुप हो गए फिर भी किसी के मन में शंका ना रहे भगवान ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा किसी को पता नहीं मैं जानता हूं दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चिन्ह है पद्म का कि जिस चीज को उठाकर ये रख देगा वो कम नहीं होगी और जो देगा वो दसगुनी बढ़ जाएगी ये शत्रुता के कारण ज्यादा से ज्यादा देगा देते देते परेशान रहेगा ये जय जयकार युद्ध की होगी इसलिए हमने इसको बिठाया है हम महाराज दुशासन को दुस्शासन को रसोइयों के ऊपर कर दिया भोजन कितना बनेगा यह दुशासन बताएगा उधार भंडार और संगत परोसने का विभाग भीमसेन को समर्पित कर दिया रसोई में कौन कौन रसोई बननी चाहिए ये द्रौपदी को दे दिया साथ को अलग अलग विभाग भगवान ने बांट दिए अब दुस्टासन कर्ण और दुर्योधन इन तीनों ने कुमंत्रणा की बोले हम लोग ऐसा बिगाड़ेंगे कि ब्राह्मणों को दक्षिणा मिले नहीं बीच में यज्ञ भंग हो जाए सब भग जाएं ऐसा करेंगे दुर्योधन का देखो मित्र सहदेव जिस ब्राह्मण को सौ स्वर्ण मुद्रा देने की का संकेत करें पर्ची में पर्ची बनावे तुम्हारे पास जब आवे तो सौ को हजार कर देना हमारे पास आएगा तो हम दस हजार से कम नहीं देंगे जब ज्यादा ज्यादा खर्च करेंगे तो बजट बिगड़ जाएगा सब खत्म हो जाएगा खजाना बीच में यज्ञ भग्न हो जाएगा मंत्रहीनम दक्षिणा दक्षिणाशून यज्ञ यग्य, तामसी यज्ञ कहा जाता है इन लोगों ने मंत्रणा कर ली और जान बूझ करके ये दुष्टासन ज्यादा रसोई बनवाता कि बिगड़ जाए सामान कोई खाए नहीं बिगड़ जाए पर परोसने के बालों के ऊपर भीम सेन थे भीमसेन जैसा उनका विशालकाय शरीर ऐसी ही उनको परोसने की कला भीमसेन जो है कम खाने वाले को परोसने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए भूखा मार देगा हमारे यहाँ खास चौक में भंडारा हुआ महाराज जी ने बढ़िया बिना केमिकल का हाथ रस से बुरा मंगाया दूध ओटा करके जमाया महाराज बड़े प्रेम से संतों को जिमाते थे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सरकार खूब छालीदार मलाईदार दही और खूब बुरा आया महाराज पांच सौ मूर्ति की का न्योता था पूरा स्थान ऊपर से नीचे तक साधुओं से भर गया और जो भगत था फेरने वाला उसने कहा महाराज मैं फेरू थोड़ा बुरा फेरो पैंट पजामा तो वहाँ चलता ही नहीं था महाराज के समय में पेंट पजामा वाला पंगत में घूम नहीं सकता महिलाएं पंगत में घूम नहीं सकती सब सौलिया लगा के धोती पहन के सब तैयार तो वो परात लेकर के ऐसे ऐसे चुटकी से बूरा भरे बूरा बूरा बूरा महाराज ने देखा देखते बोले इसको शक्कर की बीमारी जरूर इसको शक्कर की बीमारी होगी इसलिए शक्कर नहीं देता किसी को इसकी खुद शक्कर बंद है तो दूसरे को बुरा क्या खिलाएगा हट जातने जोर से ललकारा बिचारा कांप गया उसके हाथ पैर कांप गए और उसके हाथ से परात लेकर महाराज जी ने फेरना शुरू किया कैसे बुरा फेरे परात से ऐसे हाथ करें ढेर लग जाए बुरे का पत्तल पर हे हाथ रस का बूरा है भगवान का प्रसाद छोड़ना नहीं पूरी साग खाए रहे हैं पूरी साग खा रहे हे दही बुरा पियो गर्मी का समय महाराज गर्जन उनके डर के मारे सब खाए महाराज बुरा किसी की हिम्मत घूम घूम कर कोई फसल पे बुरा न छोड़े प्रेम से सबको जिमा सब समाप्त तो हो जाता तो बड़े प्रसन्न होते बच जाता तो बड़े उदास हो जाते थे देखो आज हे हम बैठे रह गए सब सामान बच गया ऐसा ही तो सबको खिलाना नहीं आता इसलिए खूब बढ़िया रुचि पूर्वक जो पाना जानता है वही पवा भी सकता है इसलिए अच्छी खुराक जिसकी हो उसी को परोसने के लिए खड़ा करना चाहिए अब तो महाराज भीमसे परोसने के विभाग के ऊपर खूब ज्यादा ज्यादा परोसते कहते महाराज क्या इतना पाते हो आप लोग खूब के पाओ भगवान का प्रसाद है पाओ संतो मन भर और छोड़ना ना कण भर एक कण भी छोड़ना नहीं सब प्रेम से पाते हैं बड़ी सुंदर शोभा है ये लोग बेचारे दान करते करते परेशान है और धन बढ़ता चला जा रहा है और जय जयकार न करने की हो न दुर्योधन की हो ना दुशासन की हो इनका कहीं नाम नहीं और सब जय जयकार की कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी इतने कुशल हैं भगवान ने स्वयं भी सेवा ली भगवान ने सेवा क्या ली कहते हैं कि भीष्म और द्रोण को भगवान ने राजाओं की राजाओं के इस सत्कार में संजय को नियुक्त किया और कौन काम यज्ञ में हुआ या नहीं हुआ इस विभाग पर भीष्म द्रोणाचार्य को भगवान ने नियुक्त कर दिया और दक्षिणा में कमी न रह जाए कोई बिना दक्षिणा के न रह जाए इस काम में कृपाचार्य जी को नियुक्त किया और महाराज जी विदुर जी को रुपयों का हिसाब किताब करने में इतना ईमानदार ही हिसाब किताब करने वाला होना चाहिए अंतिम आय जय का रोकड़ वही जो हिसाब है रोकड़ खाता हिसाब वो पूरा उसका निरीक्षण बिदुर जी करते और दुर्योधन को धन लेकर जमा करना और उठा करके देना इस विभाग में उसको रखा गया भगवान ने क्या लिया हाहा चरण कृष्णो ब्राह्मणा नाम स्वयं यूत सर्वलोक समावत पिपरी सुलमुत्तम कहते सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मणों के संतों के चरणों को धोने की सेवा और उनकी जूठी पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने खुद स्वीकार की आप लोग कहेंगे इतने ब्राह्मण थे इतने लोग खाते थे भगवान कहाँ तक उठाते होंगे अरे जो अकेले होकर अनंत रूप धारण करके महाराज कर सकते हैं वो क्या सब ब्राह्मणों के चरण में प्रक्षारण कर सकते हर ब्राह्मण को यही अनुभव होता भगवान स्वयं सोने की झारी से हमारे चरण धो रहे हैं भगवान की ब्राह्मण देवता को देख वे सब गदगद हो जाते बोलो ब्रह्मण देव भगवान की बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सबको इस प्रकार से प्रप्त किया गया यज्ञ में ब्राह्मणों का राजाओं का समागम हुआ और इस समागम में नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का गायन हुआ और जब महिमा का गान संपन्न हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस यज्ञ में यज्ञ तो हो रहा है लेकिन इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो अगर पूजा होनी चाहिए तो सभा की मर्यादा है सभा में कोई विषय रखा जाए तो छोटे आदमी को सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए सभा में जो सबसे वरिष्ठ हों सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हों पहले उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए यह मर्यादा है सभा की हमारे बड़े सुपैठे हम ही पंडित बने चले जा रहे हैं यह एक प्रकार से असभ्यता है सभ्य शब्द का अर्थ क्या है सभ्य माने क्या होता है संस्कृत भाषा का शब्द है सभ्य कैसे बनता सभ्य शब्द सभा शब्द से यह प्रत्यय होता सभा या यह महर्षि पाणनी का सूत्र है सभायाम साधु सभ्य सभा में जो बैठने के योग्य होता उसको सभ्य कहते हैं। सभा की मर्यादा को जानने वाला समझने वाला उसको सभ्य कहते हैं। हर व्यक्ति को सभा में बैठना नहीं आता सभा में बैठने का क्या तरीका है हर आदमी नहीं जानता है तो महाराज सभा में सबसे बड़े बूढ़े पितामह भीष्म हैं, इसलिए भीष्म जी की ओर देखने लगे और भीष्म जी ने गदगद कंठ से कहा ग्रीष्म जी ने कहा कि युवन से इंद्र सुरा सर्वाउपास सोयम मानुषवन नाम हरिमा हरिरा तेरी मर्दना कहते जिनके बाहुबल का आश्रय लेकर के इंद्रादि देवता भी निर्भय हो जाते हैं ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनकी उपासना करते हैं वे भगवान श्री हरि मानवाकार में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं वो साक्षात यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण श्री कृष्ण जहां विराजमान हो यहां वह प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि अगर पूजा किसकी हो अगर पूजा भी इनकी मध्य पूजा भी इनकी और अंत पूजा भी इनकी ये पूज्य है राजस्व यज्ञ के द्वारा पूजन हम लोग इन्ही की विभूतियों का कर रहे हैं इन्हीं का कर रहे हैं अब तो हर्षद ध्वनि हुई अब कोई सभा में एक प्रस्ताव करता है तो कोई एक अनुमोदन करता सभा की एक मर्यादा है ना एक अनुमोदन करेगा की हाँ आपने जो कहा वो ठीक है पर दूसरे लोग ध्वनिमत से उसको खारिज करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक यही होना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण किसकी अग्र पूजा हो यह प्रश्न रखा युधिष्ठ ने श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए ये विचार दिया पितामह भीष्म ने और इसका समर्थन किया महापंडित सहदेव ने सहदेव जी ने कहा कि पितामह भीष्म ने जो कुछ कहा है वह सबके लिए हितकारी है इसलिए श्री पितामह भीष्म का यह विचार हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय है क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान इनसे बड़ा बलवान और कोई इस सभा में नहीं है अब तो युधिष्ठ ने सहदेव जी को आज्ञा दी पूजन की सामग्री लाओ भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया और उनके चरणों का प्रक्षालन आरंभ किया है तो कहते हैं कि प्रतिजग्राह तत्कृष्ण शास्त्र दृष्टे कर्मणा शिशुपाल स्तुता पूजाम वासुदेव न सब लोगों ने समर्थन कर दिया पूजा का लेकिन शिशुपाल पूजा को सहन नहीं कर पाया लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि जब तक पूजा होती रही तब तक शिशुपाल कसमसाता तो रहा फूट चवाता रहा लाल पीली पीलियां घुमाता रहा लेकिन बोला कुछ नहीं और जब पूरी पूजा सहदेव जी ने संपन्न कर दी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण हो गया पुष्पांजलि हो गई राजाधि राजाएं प्रसय शाही ने हो गया अब कुछ बाकी नहीं रह गया क्षमापराधन भी हो गया अब शिशुपाल उठकर खड़ा हुआ बोला कि अरे अब तक तो हम समझते थे कि बुढ़ापे में प्रायः लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती पर किसी किसी संयमी सदाचारी ब्रह्मचारी की बुद्धि नहीं बिगड़ती लेकिन हाय रे हाय लगता है समय बदल गया ये ये भीष्म भी बुद्धा हो गया इसकी बुद्धि को भी पता नहीं क्या हो गया इस वृद्ध इस ने एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति की पूजा कर दी जो किसी भी प्रकार से पूजा का अधिकारी नहीं था अरे हम तो सोचते थे पांडव बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन पांडवों के धर्म की फूल पट्टी खुल गई अब समझ में आ गये कुछ नहीं ये तो बेकार हैं बूढ़े की बुद्धि बिगड़ गई उसने इसका समर्थन कर दिया पूजन का वो एक बच्चे की बात पर सबने ताली बजा दी अरे राम राम अरे क्षत्रिय तुम्हें हो क्या गया अरे तुम्हें ब्राह्मण की ही पूजा करनी थी तो व्यासी यहाँ बैठे है वेद अभ्यास बड़ा ब्राह्मण कौन होगा यदि क्षत्रि की पूजा करनी थी परशुराम जी भी बैठे इनका भी पूजन किया जा सकता क्षत्रिय की पूजा करनी थी तो महाराज शल्य बैठे हैं। ये महान वीर हैं, इनकी पूजा की जानी चाहिए थी वीर की पूजा करनी तो करने की और महाराज ये क्षत्रियो में श्रेष्ठ भीष्म तो है ही इनकी भी पूजा की जा सकती किसी वीर ब्राह्मण की पूजा करनी थी तो द्रोणाचार्य की पूजा की जानी चाहिए थी और नहीं तो कुल गुरु कृपाचार्य तो है ही ये इतना चतुर था ये सबको फोड़ना चाहता था कि इनकी पूजा क्यों नहीं भाई उनकी पूजा क्यों नहीं भाई पर सब चुपचाप बैठे हैं बहुत गालियां देने लग गया और बोला श्री कृष्ण न तो ऋत्विज है न आचार्य है न राजा है फिर इनकी पूजा क्यों की गई हमको उत्तर दो भीष्मी उठ के खड़े हो गए भीष्म जी ने कहा श्री कृष्ण वेदांत वेद्य तत्व हैं। है परिपूर्ण परमात्मा हैं। इसको अरे नीच शिशुपाल तू नहीं जान सकता है मैं जानता हूँ जी जानते हैं और जितने तपोधन ऋषि यहाँ विराजमान हैं, ये भी श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं तू बिना जाने बिना सृपैर की बातें कर रहा है तू कहता है कि ये पूजा के अधिकारी नहीं है अरे तू कान खोल कर सुन ले नहीं केवल मस्मा को मयर्च तमो च्युता प्रयाणामो का नाम अर्चनी यो केवल हमारे द्वारा हम पांडवों के द्वारा हम कौरवों के द्वारा ही ये पूजा के अधिकारी नहीं है ये तो तीनों लोकों के द्वारा पूजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तीनों लोग इनकी पूजा करते हैं और देखो जो गुणों में श्रेष्ठ होता है तपने ज्ञान में श्रेष्ठ होता है वो ये ज्ञान और तपने श्रेष्ठता ब्राह्मण की होती है जो गुणों में तप में श्रेष्ठ है वही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाएगा जो बल में अधिक है वो क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना जाएगा, जो धन में अधिक है वो वैश्यो में श्रेष्ठ माना जाएगा और जो आयु में अधिक है वह चतुर्थ वर्ण के लोगों में श्रेष्ठ माना जाएगा। देखो श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व है कितना प्यारा श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है गुरु तथा स्नातको नियवे तदि के तस्मात अभ्यरचितोच्युता श्री कृष्ण ही हमारे हैं गुरु हैं स्नातक हैं राजा हैं प्रिय मित्र हैं सब कुछ हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण है इसलिए हमने श्री कृष्ण की पूजा की है और ऐसा कहने के बाद भगवान की महिमा का गायन भीष्म पितामह ने आरंभ किया है भगवान नारा नर नारायण ने कैसे मधु कैटभ का वध करके इस धरती को उनके मेद से युक्त करके मेदिनी मेदिनी का नाम दिया था इस कथा को भी सुनाया है और कहा कि देखो मनमंत्रो मनमंतर योगे जश्रम सकल्पा भूत संप्लवा चक्रवत परिवर्तन सर्वं सर्वम विष्णुमयम जगत पितामह भीष्म ने कहा कि मन्वंतर युग कल्प और प्रलय ये सब चक्र की भांति घूमते रहते हैं ये सारा जगत विष्णुमय है ऐसा समझना चाहिए भगवान ने मधु और कैशव दोनों को समाप्त करके इनके मेदा से इस पृथ्वी को परिपूर्ण कर दिया इसलिए पृथ्वी का नाम मेदनी हुआ एक कथा गोमाता से संबद्ध और सुना देते हैं। इस धरती का नाम मेदनी हुआ क्योंकि मधु और कैशव के मेद से ये परिपूरित हो उठी इस घटना के बाद धरती पर किया गया जो धर्म है कृत्य हैं, उनका फल लोगों को प्राप्त नहीं होना होता था हाहा हाहाकार मत गया देवताओं को देवताओं का भाग प्राप्त नहीं होता था सब दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा भगवान धरती पर यज्ञ हो रहे हैं लेकिन उस यज्ञ का फल न तो प्रजा को मिल रहा है न हम स्वर्ग के देवताओं को मिल रहा है लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान किए जा रहे हैं लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही है इसका क्या कारण है ब्रह्मा जी प्रजा की दशा को देखकर व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो ये कथा आगे है लेकिन हम यही कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अमृत का पान किया अमृत का पान करने से तृप्ति का अनुभव हुआ और तृप्ति का अनुभव होने से उन्हें डकार आई जैसी डकार आई तो सुगंध उनके मुख से निकली सुगंध को संस्कृत भाषा में सुरभ कहते हैं जैसी अमृत पान की डकार सुरभ आई उससे सुरभ माता प्रकट हो गयी बोलो गौ माता की ब्रह्मा जी ने कहा आज से गाय के गोबर से जहां लीप दिया जाएगा गोमूत्र और गोबर का प्रयोग जहां कर दिया जाएगा वहां किए वहां किए गए सारे वैदिक कृत्य सफल होंगे इसलिए प्रत्येक यज्ञ में गाय के गोबर से लीपना चाहिए यज्ञ कुंड का संस्कार गाय के गोबर गोमूत्र से होता है कि नहीं होता है हमने महाराज जब ये बात पढ़ी ग्रंथ में तो हमारे मलुकदास जी का जो धुना है अति प्राचीन उसमें पुराना पत्थर पत्थर जड़ा हुआ उसमें तो पत्थर के ऊपर गोबर लिखवा दिया अब दो दिन तीन दिन में गाय के गोबर से चौका वहां लगता रहता है बढ़िया से बढ़िया पक्का फर्श हो उसकी उतनी महिमा वो महिमा नहीं है उसकी क्योंकि असुर के असुर का मेद का अंश उसमें समाया हुआ है इसलिए उसको मेदनी कहते हैं और उस मेद को शुद्ध करने की सामर्थ्य गोबर और गोमूत्र में है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम चाहे सत्यनारायण कथा ही करवा कोई यज्ञ करवा कोई भी वैदिक शुभ कर्म करवा विवाह आदि हो हम गाय के गोबर से लीपने के बाद चौका लगाने के बाद ही हम शास्त्रीय करेंगे तभी उसका पूरा फल उसे प्राप्त होगा पर दुर्भाग्य की बात है दूध दही घी की तो बात जाने दीजिए आज इतना गोवंश भी नहीं बचा है कि सब लोग गोबर से अपने घर को लीप सकें क्या भारतवर्ष के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि यदि ठीक से अपने घर में शास्त्रीय पद्धति से भगवान की सेवा करना चाहते हो देवताओं का पितरों का समय से अर्चन पूजन आदि करना चाहते हो तो आप सब स्वयं गोपालक बनिए अपने घर में गाय पालिए तभी आप ठीक से गोवृत्ति भी हो पाएंगे तभी आपको गो माता की महिमा का अनुभव भी होगा और जो लोग ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं फ्लैटों पर रहते हैं जहाँ वे गाय नहीं पाल सकते ऐसे लोग भी इच्छा अपने मन में करें तो अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर के कहीं शहर के बाहर दूर अच्छे स्वच्छ वातावरण के क्षेत्र में भूखंड को खरीद करके और सुंदर भारतीय देसी नस्ल की गायें लेकर के रखें और गौशाला आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान दूर दूर होते हैं 30 तीस चालीस चालीस किलोमीटर दूर होते हैं तो क्या गौशाला नहीं हो सकती है आप वहाँ जाने और नित्य प्रति घर में दूध दही घी गोमय गोमूत्र आपको प्राप्त होता रहेगा आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है लेकिन आप चाहे नहीं तो तो हर बात में बहाने हैं और हर बात में कठिनाई है तो भगवान ने भगवान के अलग अलग सभी अवतारों का चरित्र श्री भी जी ने सुनाया है नृसिंघावतार मत्स्यावतार कच्छप अवतार बामन अवतार सभी अवतारों को सुनाया है और महाराज जी दत्तात्रेय भगवान का अवतार भी सुनाया है और कृष्णावतार को भी सुनाया है रामावतार का भी वर्णन किया है और बुद्धावतार का भी बुद्धावतार होगा ये भीष्म भी जी ने कहा और युग के अंत में कल अवतार होगा ये भीष्णु जी ने कहा भगवान के सभी अवतारों का स्मरण किया है बहुत बड़ा अध्याय है हम केवल जो है एक छप्पे छ के माध्यम से भीष्म जी ने जितने अवतारों का स्मरण किया है सबका स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिबामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की जग पावन बुद्ध कल प्रथु हरिहंस मनमंत्र यज्ञवीव ध्रुव बर देन धनवंतर वज्री पति दत्त कपिल देव सनका करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो श्री राम जी का चरित्र कहते हुए भीष्मी ने कहा है कि राम जी के राज्य में कोई वर्ण संकरता नहीं थी किसी में भी शांकरे किसी प्रकार का नहीं था बिना जोते वोए पृथ्वी अन्न प्रदान कर देती थी खदाने नहीं खोदनी पड़ती थी अपने आप सोना प्रकट हो जाता चांदी प्रकट हो जाती हीरा मोती पन्ना पुखराज भी अपने आप पर्वतों से प्रकट होने लग जाते प्रत्येक गाय कामधेय हो गई राम जी के राज्य में प्रत्येक वृक्ष कल्प हो गया राम जी के राज्य में और महाराज जी एक बड़ी विचित्र सुविधा थी राम जी के राज्य में किसी व्यक्ति को अपनी संतान का संस्कार अपने सामने नहीं करना पड़ता कोई बालक कोई जवान मरता ही नहीं पूरी उम्र पाकर के मरते थे जो सुविधा भीष्म जी को अपने पिता के वरदान से प्राप्त थी इच्छा मृत्यु की राम जी की प्रजा में प्रत्येक व्यक्ति इच्छा मृत्यु वाला था जब तक चाहे जब तक जिये जब तक चाहे तब मर जाए ये सुविधा राम जी के राज्य में थी आसन वर्ष शास्त्राणी तथा पुत्र सहसिणा अरोगा प्राणनोप्यासन रामे राज्यम प्रशास महाराज इतनी बड़ी आयु लोगों की होती थी उनके एक एक व्यक्ति के हजार हजार पुत्र भी हो जाया करते थे जितना महाराज बड़ी आयु ऐसा अद्भुत राम जी का चरित्र है और कहते रामो राम राम इति प्रजा भवन कथा राम भूतम जगत रामे राज्यम प्रजा ऋग्ञु शाम ही ना ना संजातया कहते सारी धरती पर राम राम राम राम राम जी का ही नाम राम जी के ही चरित्र की चर्चा होने लग गई कोई भी द्विजाति ऐसा नहीं था जो चारों वेदों का सम्यक विद्वान न हो ऐसा राम जी का अद्भुत चरित्र का वर्णन किया और इसके बाद पितामह भीष्म ने कृष्ण अवतार का वर्णन किया है महाराज कृष्ण लीला भी पूरा दसवां दसव स्कता संक्षेप में कहे गए इसीलिए कहा गया कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है जो अन्यत्र नहीं है वो तो महाभारत में है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है इतना विराट ग्रंथ है महाराज महाभारत बहुत बड़ा अध्याय है ये पूरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन किया है ततः कृष्णो महाबाह नाम अभयंकर अष्टाशे युगे राजन जज्ञे श्रीवत्त बोलो बाल कृष्ण भगवान की युगष् ने कहा महाराज कृष्ण भगवान के चरित्र को हम सुनना चाहते हैं आप कृपा करके भगवान के चरित्र को सुनाइए बोले यह पृथ्वी दैत्यो के भार से पीड़ित होकर के देवताओं के पास गौ माता का स्वरूप धारण करके गई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शंकर जी का आवाहन कर लिया ब्रह्मा जी शंकर जी संपूर्ण देवता और भूदेवी गौ माता का स्वरूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर गई, भगवान का स्तवन किया है भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है हम अवतार लेंगे और उस समय भगवान ने देवकी के गर्भ ऐसी अष्टम पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया है दुंदु देव दुंदुवय सुर भ्रम अब व्यवस्थ सदागम्यो देवता पुष्पा दे देवताओं ने आकर भगवान के जन्म पर पुष्पों की वर्षा की है और कहते हैं कि महर्षिगण प्रसन्न होकर वहां आ गए नारद जी भी वहां आकर नृत्य करने लगे गंधर्व अपसराये नाचने लग गयी और भगवान गोविंद का उत्सव हुआ एक बड़ी विलक्षण बात नंदोत्सव में लिखी है श्री भीष्म जी ने भीष्म जी कहते हैं कि देवराज इंद्र भी आए और देवराज इंद्र ने आकर के कहा कि हे नाथ आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, देवताओं के कार्या को उसके स्वरूप को समझने वाले हैं। हे भगवान आप लीला करके यथा समय देवताओं को स्नात करेंगे ऐसा कह करके इंद्र भी चले गए हैं। बस्तव जी महाराज बालक को नंदब्रज भेज आए हैं और बालिका को लेकर के आ गए हैं। ततस्त बालो गोविंदो नवनीतम तदाक्षय ग्रसमान गोपिर वही महाराज माखन चोरी लीला का भीष्म भी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है बोले महाराज ये बिल्कुल छोटे ही थे छई दिन के थे तब इन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया बारह दिन के थे तो शुक्रासुर का उद्धार कर दिया प्रणाव्रत का उद्धार कर दिया और बाल्यवस्था बाल्यावस्था में ही बकासुर का उद्धार कर दिया भगवान माखन चोरी लीला करते हैं गोपियों ने माखन चोरी करते हुए ठाकुर जी को देखा वे कामना करती की हमारे घरों में ठाकुर जी माखन चोरी करे भगवान ने सबके घरों में जा जा करके माखन चोरी की प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा पूरण कर आप भये ब्रज खोरी मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माँ खन खाऊ बाल रूप जसुमति मोही जाने गोपिन मिल सुख भोग सूर दास यो कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोग प्रथम करी हरी माँ खन चोरी दही की चोरी दूध की चोरी एक गोपी के घर में ठाकुर जी दूध की चोरी करवे गए और अब गोपी आई गई सखा बोले अब तो गोपी मारेगी ठाकुर जी बोले चिंता मत करो बड़ा सुंदर वर्णन किया कुंभनदास जी महाराज ने आज हरि पाए हो के आज बहुत अच्छे मिले ठाकुर जी आज हरि पाए हो चोर चोर दधीमा खन खाय चोर चोर दधीमा खन खाय गिरधर दिन प्रती के आज हरि पाए होनी के रो क्यों भवन द्वार ब्रज सुंदरी ऐसे खड़ी हो गई गोपी रो क्यों भवन द्वार ब्रज सुंदरी ये ठाढ़े पय पीके ये ठाढ़े पय के ये दूध मुंह में भर के खड़े हैं बड़ी गंडूस त देने नी भरी गंडूत छीत देने नी भाई चले देखी के भाई चले देखी के आज हरी पाए होनी के आज हरी पाए होनी के महाराज गोपी दौड़ी ठाकुर जी को ठाकुर जी ने मोहड़े में दूध भर क्यों आपने मोहड़े ऐसी आंखन में मारी को तो जब तक अपनो मोहड़ो पोछे तब तक ठाकुर जी किलारी भरते हुए सखान के संग आगे भग गए अब गोपी कह रही है कुंभन प्रभु चले पर नहीं आए भग गए कुंभनदास प्रभु चले पर फल जान न गए हो भेजी के इस भवन से निकल के तो चले गए लेकिन हे प्राण प्रियतम इस इस भीतर से निकल के मैं कहीं जाने नहीं दूंगी जान न गये हों भामतेजी के पाए हो के आज पाए हो के भगवान की वेणु लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान के नृत्य का वर्णन किया है महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात लिखी है अभी भगवान का जनेऊ नहीं हुआ क्यों बोले 10-11 साल की आयु में जनेऊ होना चाहिए क्षत्रिय बालक का तो भगवान का जनेऊ संस्कार मथुरा जी में जाकर संपन्न हुआ क्योंकि जब तक ब्रज में तब तक भगवान की यदोपवीत्र की आयु उन्हें नहीं हुई लेकिन भगवान ब्रज में भी बिना जनेऊ के नहीं रहे ये बात भीष्मी कह रहे हैं ब्रज में भी भगवान ने जनेऊ पहना किसने कराया जनेऊ बोले किसी ने नहीं कराया जगतगुरु तो खुद ही है करावे कौन है इनका जनेू इन्होंने अपने जनेऊ बना लिया अपने गांठ बांध ली और अपने ही पहन लिया कैसे पहना बोले रज्जु यज्ञ पवी तीसा धरो युवा श्वेत गंधे न नील कुंचित मूर्धज भगवान ने गैया के बछड़ो को बांधने की जो पतली पतली रस्तियाँ होती ना उन्हीं रस्सियों को सुतलियों को लिया और पंडित लोग जैसे जनेऊ बना के गांठ लगाते हैं महाराज रस्सी का ही जनेऊ बना के और उसी में गांठ मान के ठाकुर जी गौ माता के रस्सी का जनेऊ बनाकर धारण करते हैं ये एक नई बात सीताम भीष्म ने कही है ये भागवत में कहीं इसका संकेत नहीं है रजु यजो है भगवान भांडिर में जाकर के लीला करते भांडिर का नाम महाभारत में आया है भाणीरम नाम दृष्टवा थ्रोधम केशवो महान ताम निवासा मतिम चट प्रभु भगवान ने कैसे काली नाग का उद्धार किया है काली नाग उद्धार लीला का वर्णन किया है और भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन यज्ञ किया है गोवर्धन यज्ञ को गिरियज्ञ कहा महाभारत में तथा कृष्णो महातेजास तदा गु गो गिरियज्ञ तमई वेश प्रकृतम गोपदार कई भगवान ने गिरियज्ञ किया गोवर्धन पूजा को गिरियज्ञ बताया गया द्रुतो गोवर्धनो नाम सप्ताह पर्वत सदा शिशुना वासुदेव नो महाराज गो माताओं की रक्षा करने के लिए गोवंस की रक्षा करने के लिए एक सप्ताह पर्यंत भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अपने बाम कर, कमल की कन्नी उगरिया के ऊपर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया अरिष्टासुर ब्रसभासुर का वध किया केसी दैत्य का वध किया और कंस के मल्ल सल तो सल चाणूर ये जो विश्वविजयी पहलवान हैं इन विश्वविजयी पहलवानों को ही भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया और इसके बाद महाराज जी कंस के बल का और कंस की सेना का बड़ा भारी वर्णन ष्म पितामा कह रहे हैं कि महाराज कंस के पास एक करोड़ सैनिक थे कितने सेना, कितनी बड़ी सेना थी उसके पास एक करोड़ सैनिक थे कंस के पास और बीस लाख सैनिक तो अजय थे हर समय मरने मारने के लिए तैयार रहते थे इतना बलवान कंस हजारों हाथियों का जिसमें बल है ऐसे कंस को भगवान ने छोटी पकड़ के उठा कर से पटक दिया और उसका खेल खेल में उसका बध कर दिया भगवान ने छह अंगों के से संपूर्ण वेद को एक वर्ष में शांति पनी के यहाँ पढ़ा दक्षिणा में गुरुपुत्र को वापस दिया और महाराज भगवान फिर मथुरा आ गए जरासंध को सत्रह बार परास्त किया और अब वह कृपा करके यहाँ पधारे हैं ये श्री कृष्ण के अनंत चरित्र हैं इन श्री कृष्ण से बढ़कर कोई इस धरती पर तो चले क्या इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं इनकी शंका करने वाला ही कोई नहीं है सोलह एक सौ तो कन्याओं से इन्होंने विवाह किया है नरका का वध किया है और ये लंबी चौड़ी बातें बना रहा ना ये मूर्खानंद शिशुपाल ये ब्याह करने पहुंचा था दूल्हा बन करके और सबसे पहला ब्याह तो रुक्मणी के साथ इनका सम्पन्न हुआ है सारी कथाओं का वर्णन किया है और अब तो श्री भीष्म पितामह की जय जयकार होने लगी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने की जय देखिए एक छोटी सी बात कहकर हम आगे बढ़ेंगे क्या श्रीकृष्ण चरित्र युधिष्ठिर नहीं जानते हैं क्या जानते हैं अनेक कुमार सुन चुके हैं लेकिन उस भरी सभा में युधिष्ठिर ने जानकर पितामह से कहा कि श्रीकृष्ण चरित्र सुनाइए और पितामह ने संक्षेप में संपूर्ण कृष्ण की वृद्धलीला मथुरा लीला द्वारिका लीला सब सुना दी जानते हुए भी युधिष्ठिर ने यह जिज्ञासा की और पितामह भीष्म ने चरित्र सुनाया उसका एकमात्र कारण यह है कि सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया था शिष्यपाल ने वातावरण में जो विष व्याप्त हो जाता है उस वातावरण के विषैलेपन को समाप्त करने का श्रेष्ठ उठाए है कथा कीर्तन उस सारे वातावरण को पवित्र करता है तो श्री युद्ध ने विचार किया इसने सारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है कृष्ण कथा होगी कृष्ण कीर्तन होगा तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा लोगों के मन पवित्र हो जाएंगे और कहीं प्रेम से शिशुपाल ने सुन लिया तो शिशुपाल भी पवित्र हो जाएगा इस भाव से पर महाराज सब तो प्रसन्न हो गए पर शिशुपाल के ऊपर कोई असर नहीं वो जितना बड़ाई करते हैं उतना शिशुपाल जलता चला जाता है और महाराज जी शिषुपाल अब तो उसके खड़ा हो गया और खड़े होकर के शिशुपाल ने कहा कि अरे हद हो गई यह बुद्धि निश्चित ही बिगड़ गई है इसलिए बिना सरपैर की बातें करने लग गया है इस इसकी बुद्धि बिगड़ गई है इस भीष्म की चिकित्सा होनी चाहिए इलाज होना चाहिए पागल हो गया ये इसलिए बक रहा है और महाराज एक एक करके भगवान की लीलाओं का खंडन किया इसने अरे बोले बताओ चोरी करना कोई अच्छा काम है कहता चोरी करी स्त्रियों के साथ नाचना गाना कोई अच्छा काम है कहता ये लीला करी है और गोवर्धन पर्वत उठा लिया ये कोई बड़ी बात है दीमकों ने जो मिट्टी खा करके इकट्ठी कर दी उसी का नाम गोवर्धन है उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है कितना बड़ा दुष्ट है गिर्राजी के लिए कह रहा है कि दीमकों के द्वारा इकट्ठी की गई मिट्टी की ढेरी है उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई अरे हम इसकी नसनस जानते हैं ये कैसा है और ये उस के लड़ने के लिए तैयार हो गया बोले मैं जाता हूं इस सभा में बहुत अन्याय हो रहा है युधिष्ठिर सोचते हैं बड़े धर्मात्मा है। युधिष्ठिर सोचते हैं ये भी समझ जाए जाए न तो अच्छा इसकी भी बुद्धि सुधर जाए सज्जन है ना सज्जन पर दुष्ट पर भी कृपा करना चाहते हैं युधष्वर अपने आसन से उठकर गए सुल का हाथ पकड़ लिया बोले देखो शांति से बैठो भगवान की महिमा को स्वीकार करो युद्ध का हाथ झिटक दिया उसमें समय भीष्म जी नाराज हो गए भीष्म जी भीष्म जी नाराज हो गए और भीष्मी ने कहा खेरे आप क्या कर रहे हैं युधष्ठिर यह तुम्हारा कार्य अच्छा नहीं है कृष्ण कमल पत्राक्षम नारिष्यंती ना जीवन मृत सु न संभाष्या कथन चन बहुत सुंदर श्लोक है महाराज लिखने योग्य श्लोक है बहुत प्यारा श्लोक है कृष्णम कमल पत्राक्षम कमल नयन श्री कृष्ण की सेवा जो नहीं करते हैं श्री कृष्ण से प्रेम जो नहीं करते हैं जीवन मृतास्तुते गया वे जीते जी मुर्दे हैं मुर्दे ही घूम रहे हैं जो भगवान के भक्त नहीं भगवत शरणागत नहीं ऐसे जो कृष्ण विरोधी हैं इनसे तो बात तक नहीं करनी चाहिए और तुम हाथ पर जोड़ के मना रहे हो युद्ध लौट आए और उसी इसमें सहदेव उठ करके खड़े हुए गर्जते हुए सहदेव ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा सहन न करे उसके सिर पर मेरा बायां पैर कहकर अपना पैर पृथ्वी पर पटक दिया निकल जाए यहां से वो तो मेरा शत्रु है उसके सिर पर मैं अपना बायां पैर रखता हूं राजाओं के बीच में इतनी ऊंची बात कह देना कोई सामान्य नहीं है महाराज जी जब उसने जब सहदेव जी ने यह कहा तुष्पिष्टि सहदेव सहदेवस्य मूर्धनि अदृश्य रूपा आवाचा चावन साधु का भाव आकाश से सहदेव के मस्तक पर आकाश से सहदेव के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा हुई और देववाणी ने साधु साधु कहा मानो सहदेव के ऊपर पुष्पों की वर्षा इसलिए हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि देखो सब चुप रहे पर सहदेव ने ही इतनी कठोर बात कही कि जो कृष्ण का विरोधी है उसके स्तर पर मेरा बायां पे अब तो सब लोग प्रसन्न हो गए इस कर्म से अब सहदेव की बात से और आग भड़क गई जो राजा थोड़े बहुत अपने बैर को दबाए हुए थे भुटके खड़े बोले तो बोले ये आप मान के लिए बुलाया है सहदेव सबके सिर पर पैर रखता है अरे तुम भगत हो कृष्ण के बने रहो हम सब भगत हो जाएंगे कैसे संभव वो सब असुर राजा थे असुर राक्षस ही थे वो राजाओं के रूप में ये दृष्टि चिंता करने लगे भीष्म जी ने उन्हें सांत्ना दिया अरे तुम क्यों इन भेड़ियों से घबरा रहे हो इन गीदड़ों से क्यों घबरा रहे हो श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हो और मैं अभी बूढ़ा नहीं हो गया हाँ मैं कोई मरा गिरा नहीं हूँ बिल्कुल मत डरो सब राजा तुम्हारे विरोधी हो जाएं तो भी आज तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता मैं हूँ प्रश्न सिंहस्य सुप्त्य तथा नहीं प्रमुखे स्थित अब तो शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के भीष्म जी को भी गाली देने लग गया अब तक भगवान को ही दे रहा था अब भीष्म जी को भी गाली देने लग गया भीष्म जी के साथ पांडवों को भी गाली देने लग गया बोले ये देखने में हंस के जैसा है पर है ये बगुला, ये बूढ़ा हो गया इसकी बुद्धि मारी गई जाने क्या क्या कह दिया भीष्मी के लिए यहां एक बड़ी ऊंची बात है प्राय लोग कहते हैं कि भगवान ने इसकी माता को कहा था कि 100 अपराध तक मैं इसको छोड़ूंगा और सौ की गालियां गिनतियां जब पूरी हो जाएंगी तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा ये बात महाभारत में भी आई है पितामाष्म ने कहा इस चरित्र को सुषपाल जब पैदा हुआ था इसके चार भुजाएं थी और तीन नेत्र थे आकाशवाणी ने कहा था जिसकी गोद में जाने से इसके दो हाथ गिर जाएं, तीसरा नेत्र लुप्त तो हो जाए समझना उसी के हाथ से ये मरेगा भगवान की गोद में जब भगवान की बुआ राजा देवी उसने जब विराजमान किया तो तीसरा नेत्र गायब हो गया दो भुजाएं गिर गईं, रोने लगी बोले आप मेरे भतीजे हो मैं आपकी बुआ हूँ ये तुम्हारा भाई है फुफेरा भाई इसको मारना नहीं भाई मारने के लिए होता है तो प्यार करने के लिए तो मारूंगा क्यों पागलों में मारूंगा इसको बोले अपराध करे तो भी नहीं मारना भगवान हंसने लगे कहाँ तक सहन करूँ बुआ जी बता दो बोले आपको तो क्षमा के सागर हो आप ही कह दो भगवान हंसने लगे बोले ठीक है सौ अपराध जब तक करेगा तब तक मैं इसे क्षमा करूंगा इससे आगे बढ़ेगा तो मार दूंगा बुआ जी बोले इतना कोई पागल छोड़िए जो सौ अपराध करेगा दस बीस गाली देगा तो दस बीस देगा इससे ज्यादा कहाँ देगा ये बात सब सही है हम इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाभारत ग्रंथ प्रमाण है भगवान ने अपनी गाली पर उसका बध नहीं किया भगवान को गाली देके तो चुप हो गया कहा मारा? जब उसने भीष्म को गाली दी और पांडवों को गाली दी तब भगवान को शहन नहीं हुआ अब तक तो मेरा अपराध कर रहा था अब मेरे भक्तों को गाली दे रहा है जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सो जरई ये एक विशेष बात है ये कहनी सुननी चाहिए भगवान ने अपने अपराध से क्षुद्ध होकर दंड नहीं दिया भक्ता अपराध से शुभ्ध होकर के भगवान ने दंड दिया भगवान ने कहा बस बस आप संख्या पूरी हो चुकी है एक शब्द आगे मत बोलना लेकिन ये कहा मानने वाला भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र का स्मरण किया सुदर्शन चक्रराज भगवान हाँ अभी भीष्म को इसने गालियां दी और इसके बाद महाराज भीष्म जी भी शुभ्ध हो गए, भीष्म जी भी उसके खड़े हो गए भीष्म जी बोले पशुबद्धातनम बाम्बई पशुवत घातनम वामे दहनम बा कटाग्निना प्रियताम बूधनिनो वो न्यस्तम मयेदम सकलम पदम शिशुपाल के पक्षपाती राजा उसके खड़े हो गए बोले ये बहुत बहुत भाट के समान स्तुति कर रहा है कृष्ण की ये भीष्म बुद्धा है पकड़ लो इसको मार डालो इसको जला दो इसको ऐसे बोलने लग गए हमारा सभा में भीष्म जी उसके खड़े हो गए उन्हें किसी क्षत्रिय में शक्ति हो तो मुझे जला दे मुझे मार दे मुझे काट दे मैंने संपूर्ण कृष्ण विरोधी क्षत्रियों के मस्तक पर अपना पैर रख दिया है अब तो सबके रोंगटे खड़े हो गए अब तो ये और चिल्लाया भीष्मी को गाली देने लग गया भगवान ने कहा अब अति हो गई अब नहीं होगा अब सहन नहीं होगा भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया शृणवं तु में ही पाला ये नहीं तत्मित मया अपराध शतम मा क्षाम मातुरस्व याचने हे राजाओ सुन लो अब हमें दोष मत देना इसके इस अपराध पूरे हो चुके हैं अभी आगे बढ़ रहा है मेरे अपराध से तब तक मैं सहन करता अब ये भक्का अपराध कर रहा है भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया सुदर्शन चक्र भगवान के करकमल में घूमने लग गया बुला चक्रहारी भगवान की भगवान ने अपने हाथ ऐसी सुदर्शन चक्र छोड़ा इसका मस्तक कट गया गाली देते देते महाराज मस्तक कट गया इसके शरीर ऐसी दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में समा गई, आकाश से पुस्तों की वर्षा होने लग गयी बुलो भक्तवत्तल भगवान की महाराज सुपाल की जब यह दशा हुई तो जितने क्षत्रिय कह रहे थे ना भीष्म को पकड़ लो मार डालो वो सब के सब या तो भग गए वहां से या सब ऐसे मूड़ लटका करके सब बैठ गए यहाँ लिखा है पूरी सभा में सन्नाटा छा गया च्यू म्यू कोई कुछ नहीं बोल पाया हाँ हूं भी नहीं कोई कर पाया सब चुपचाप उठ के अपने अपने स्थान से चले गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय महाराज उस अब तो जो विघ्न था वो खत्म ही हो गया समाप्त तो हो गया और अब तो यज्ञ होने लग गया उस यज्ञ में एक बार की पंगत में एक लाख ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठते थे और जब एक लाख कितना बड़ा पंगत घर होगा स्वामी जी महाभारत में लिखा है पूर्णे शतु सहस्रेतु विप्राणाम भुंजता तदा स्थापिता तत्र संज्ञाभू छको ध्मयत एक लाख ब्राह्मण जब बैठ जाते और उनकी पत्तल परोसती जाती तब इतने एक लाख ब्राह्मणों को कौन चिल्ला चिल्ला कर कहे कि महाराज जब जय लक्ष्मी नारायण की हो जाए जय सीताराम जी की जय राधेश्याम जी की हो जाए पंगत की हरियर हो जाए अब आप लोग पाइए कौन कहे कितना चिल्ला करके कहे तो एक लाख ब्राह्मण जब पंगत में बैठ जाते पत्तल परोस दिया जाता सब शंख बजाया जाता था उस शंख से पता चलता था एक लाख ब्राह्मण बैठ गए और वह शंख सुवेरे से लेकर रात तक कई बार बजाया जाता था कई लाख ब्राह्मण संतों का भोजन नित्य हुआ करता था दधी कुल्या महाराज दही के बड़े बड़े कुंड बना दिए गए थे घी के बड़े बड़े कुआ बना दिए गए थे बाउरिया बना दी गई थी और महाराज खीर की नदियाँ बह रही थी वहाँ खीर की नदियाँ नदी बना दी गई थी उनमें खीर भरी गई थी उसमें से उठा उठा कर फेरा जाता था ऐसा दुत महाराज दृश्य कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था ना षडंग विद त्रासी सदस्यों न न व्रतो न अनुपाध्याय न पापो ना उस यज्ञ मंडप में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो छह अंगों के सहित वेदों का विद्वान न हो जो बहुश्रुत न हो जो व्रतशील न हो जो वेदों को पढ़ाने में समर्थ न हो जो पाप रहित न हो जो क्षमाशील न हो जो सामर्थ्यवान न हो न कोई कृपण था न कोई दरिद्र न कोई भूखा था न कोई नंगा था ऐसा अद्भुत महाराज यज्ञ सम्पन्न हुआ भगवान की कृपा से यह यज्ञ संपन्न हुआ अब यज्ञ के बाद भगवान ने ईश्वर को आज्ञा दी है हमारी पूजा तो हो गई और हमारी पूजा में देख लिया क्या तमाशा हुआ अब हमारी पूजा मत करो अब ये बड़े बूढ़ों की पूजा करो तो भगवान ने भीष्म का द्रोण का कृपाचार्य का अश्वत्थामा का व्यास जी का सभी का विधिवत पूजन युधिष्ठिर के हाथों से संपन्न कराया सबका आशीर्वाद दिलवाया बोलो भक्तवत् भगवान की जय भगवान बोले अब हमारा काम हो गया हम तो द्वारिका जा रहे हैं। भगवान ने कह दिया था दुर्योधन को जाने मत देना कुछ दिन रोक लेना यज्ञ हो गया अरे भाई ही तो है तो दुर्योधन को रोक लिया गया दुर्योधन उस सम्पूर्ण श्री को देख के जल रहा था भीष्म द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा आदि सब लौटकर कर हसना पुरा गए लेकिन दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहाँ था यद्यपि स्त्री युधिष्ठिर की ओर से उसका बहुत आदर सत्कार हो रहा था लेकिन उसके भीतर पाप था इसलिए हर समय उसे अनुभव होता था कि मेरा अपमान हो रहा है अब स्वाभाविक है सारी धरती के को विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ में चक्रवर्ती के रूप में जो अभिषेक प्राप्त कर चुके हैं उनका जितना आदर होगा उतना दुर्योधन का कैसे होगा यही उसको लगता था कि अरे मुझे तो कुर्सी पर बिठाया गया है ये सिंहासन पर बैठे हुए अब जो सिंहासन पर बैठने लायक वही न सिंहासन पर बैठेगा उसे अपमान का अनुभव होता था विचित्र मैदानों की सभा देखने के लिए गया वहां सेवक पहले से नियुक्त थे कि यहां से आओ यहां से जाओ और ये अहंकारी ये सोचता हमारी हंसी उड़ा रहे हैं ये लोग बोले महाराज यहाँ से पधारिए बोले मूर्खो मुझे अंधा समझ रखा है यहाँ दरवाजा नहीं दीवाल है कहते यहाँ से आओ जहाँ दरवाजा वहां से निकलूंगा बोले महाराज जी राज जैसी आपकी इच्छा हमको तो इसी डी चुके खड़ा किया गया है अब वो जहाँ दरवाजा था वहाँ दरवाजा नहीं था वहाँ दीवाल थी जैसी तेजी से गया माथा टकराया धराम से नीचे गिरा अब वो सेवक बेचारे हंसने लग गए पकड़ लिया आइए आइए महाराज उठिए उठिए उठिए उठिए चलिए इधर से आइए अरे तुम लोगों ने हमको मूर्ख समझ रखा है ये पानी में होकर ले जा रहे हो बोले पानी नहीं है महाराज ये फर्श है नहीं नहीं, नहीं। हम फर्श पर होकर जाएंगे पानी में होकर नहीं जाएंगे वो मैदानव की ऐसी भी माया थी जहाँ पानी था वहाँ फर्श दिखाई पड़ता था और जहाँ फर्श था वहाँ पानी दिखाई पड़ता था तो महाराज जय सिंह गया वो चलता हुआ वो पानी में तैर गया डूब गया पानी में तैर करके पल्ली पार हुआ उसको बहुत गुस्सा आया कि सारा मजाक मेरा ही उड़ाया जा रहा अब जानबूझ के खुद मजाक बन गया और उसको लगता मेरा अपमान हो रहा है जिसे सम्मान की बहुत ज्यादा भूख होती है उसे उसके अपमान न होने पर भी उसे अपमान की अनुभूति हो जाती है इसलिए भैया जितना हो सके सम्मान की सम्मान लेने की भावना को कम कर दो सम्मान की भावना का सर्वथा त्याग कर दो संसार में तुम्हारा कोई अपमान कर ही नहीं सकेगा मैं सम्मान के योग्य हूँ यही भावना अपमान बोध को जन्म देती है हम मान हमने मान लिया कि हम आदर के योग्य हैं अपेक्षा कर ली और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अपमान का अनुभव हुआ हम पहले इसी मान लें कि हम तो सबसे छोटे हैं, तो कहाँ अपमान कंग हो संत इसीलिए अपमान को सहन कर लेते हैं एक बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जब यह गिरा तो द्रौपदी ऊपर महल की अटल्ला से छज्जे से देख रही थी और उन्होंने ताली बजा के हंसते हुए कहा कि देख लो अंधे के अंधे ही होते हैं और दुर्योधन की त्योरी चढ़ गई कहा द्रौपदी तूने मेरा अपमान किया है अंधे का पुत्र कहा है मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा और महाभारत युद्ध हुआ ऐसा भी कहा जाता है लेकिन इस इसको ठीक से समझने के लिए इस पूरे प्रकरण को हमने पाट केस में खूब बारीकी से देखा कि कहीं कोई संकेत तो मिले ऐसा की द्रौपदी ने दुर्वचन कहे हो लेकिन कहीं कोई संकेत महाभारत ग्रंथ में नहीं है इसलिए बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए आज ही हम प्रातः काल हमारे मन में एक भाव आया जो द्रौपदी अपने पांच पांच वीर युवा पुत्रों का मस्तक काटने वाले अश्वत्था के ऊपर करुणा करती है कृता करती है मुच्छिता मुच्यता हमेशा ब्राह्मणों नितान गुरु अस्वत्थामा पर कृपा करती है अपने पांच पांच पुत्रों के हत्यारे को भी मारना नहीं चाहती ऐसी सरल हृदया कोमल हृदया दयावती द्रौपदी और अपने सगे को दुर्योधन परिवार का ही तो है देवर ही तो लगता है जेठ भी लगता है और देवर भी लगता है। दोनों ही लगता है वो तो शैदेव नकुल की भी पत्नी है ना अर्जुन की भी पत्नी है तो जेठ लगता है अयुष्ठ की पत्नी है तो देवर लगता है वो जेठ भी लगता है और देवर भी लगता है जो पुत्रों का बध करने वाले के ऊपर कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करती वो अपने रिश्तेदार अपने परिवार के दुर्योधन को इतने लोगों के बीच में अंधे के अंधे होते हैं ऐसी ऐसी ओछी बात कहेगी नहीं, नहीं। ऐसा कहने से द्रौपदी की महिमा घट जाती है भीमसेन ने कुछ कहा ऐसा भी इसमें नहीं लिखा है पर आगे के प्रकरण में ये बात है कि जब ये लौट करके गया और धरतराष्ट्र से इसने बताया तब इसने जरूर कहा कि जब मैं गिर गया सब लोग हंस रहे थे तो सबको हंसते हुए देखकर भीमसेन भी हंसे ये बात तो दुर्योधन ने स्वीकार की है लेकिन भीमसेन ने भी कठोर वाणी का प्रयोग किया ये नहीं लिखा है ऐसी कोई घटना घटती तो हंसते तो तमाम लोग हैं एक जगह इसी क्षेत्र की बात है बहुत पहले की बात खंडेला की एक उत्सव में हम आए थे एक महानुभाव बड़े शान से आए चलते हुए कुर्सी बिछी थी और वो कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी थोड़े पीछे थी और अंदाजा उनका गलत हो गया तो कुर्सी पर ना बैठ करके गिर गए बेचारे आए थे बड़ी शान से अब उनको गिरते किसी को भी गिरते देख के हंसना नहीं चाहिए पर वो ऐसे ढंग से आए और बैठे वो बैठ नहीं पाए कुर्सी पर वो बीच ऐसे बैठ गए बेचारे गिर गए गिर गए और उनके लुढ़कने से कुर्सी से उनको चोट लगी कुर्सी भी लुढ़क गई उसे देख के हमें हंसी आई और जब हमको हसी आई तो हंसी आती तब रुकती नहीं अब जितनी जनता सब हंसते हंसते पता नहीं क्या चर्चा चल रही थी बड़ी गंभीर चर्चा वो तो लुप्त तो हो गई हंसते हंसते लोग। अब उस व्यक्ति की हंसी उड़ाने का कोई मन नहीं था पर ऐसी घटना घट गई कि लोग हंसने लग गए उसको कोई नीचा तो नहीं दिखाना चाहता था तो दुर्योधन को अपमान करने की भावना किसी की नहीं।, नहीं माना और गिर गया तो लोग हंसने लग गए स्वाभाविक बात थी इसलिए इसको इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए हमारे पूज्य महाराज जी एक गांव में कथा कह रहे थे ओरछा क्षेत्र की बात है गांव में कथा हो रही थी और एक मिट्टी का टीला था उस पर एक किसान आदमी ऐसे ऐसे हाथ करके बैठे था गांव में रात में कथा होती है क्योंकि लोग दिन में काम धंधे में रहते हैं रात को फुर्सत रहती है तो 11, 12 बजे रात तक कथा चलती थी और दिन में खूब विश्राम करो रात को कथा होती थी एक बैठक में छह घंटे का था महाराज कहते थे, थे तो महाराज जी बेचारा किसान आदमी थक गया होगा ऐसे पांव बांध के बैठा था मिट्टी के ऊपर टीला पर टीला था उस पर बैठा था और महाराज जी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण छलांग लगाकर ऊंचे उच, मंच पर चढ़ गए अब कंस की चोटी पकड़कर धड़ाम से पटका जैसी महाराज जी ने कहा धड़ाम से पटका उस आदमी की नींद खुली उस आवाज से और हाथ छूट गए और वो धड़ाम से ऊंचे टीला से नीचे गिर गया और महाराज जी आंख मूद के कथा कहते महाराज जी बोले इस प्रकार कंस बद हो गया अब कथा तो वो कथा के ढंग से कह रहे थे लेकिन वो आदमी टीले से गिरा ऐसे और धूल उड़ गई और महाराज ने बोला इस प्रकार कंस बद हो गया अब तो इतने हसे लोग महाराज जी भी हंसे हम लोग भी हंसे बंद करना चाहे हंसी फिर भी बंद ना हो हंसते हंसते आंख में आंसू आ गए लेकिन महाराज वो हंसी बंद नहीं हुई कथाई बंद होनी पड़ी तो कई बार ऐसा वातावरण होता है कि न चाहते हुए व्यक्ति हंसने लग जाते हैं दुर्योधन को अपमान का अनुभव हुआ दुर्योधन वहां से चला गया भी अब तक विराजे हैं अब तो श्री ब्यास जी महाराज ने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को बुला करके कहा कि हे युधिष्ठिर तुम सबके सामने कहने की आवश्यकता नहीं है अब बड़ा भयंकर समय आने वाला है त्रयो दश समाह राजन उत्पाता फलम महत् सर्वक्षत्र विनाशा भविष्य दिशा पते यज्ञ तो हो गया अशुभ जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं अशुभ अब शकुन हो रहे हैं इससे लगता है आज के तेरह वर्ष बाद भयंकर युद्ध होगा और इस धरती के क्षत्रियों का विनाश होगा रक्त की नदियां बह जाएंगी और युधिष्ठिर स्वमेकम कारणम कृत् काले ने भरकर स्व यह भयंकर काल तुम्हें ही उसमें निमित्त बनाएगा तुमको निमित्त बनाकर बहुत बड़ा रक्तपात होगा दुर्योधन के अपराध से ये धरती रक्त रंजित हो जाएगी कांप गए का बोले महाराज इतनी कठोर वाणी आप कह रहे बोले तो कर्म गति तारे ना ही करे ये चलने वाली घटना नहीं है जो होना सो हो करके रहेगा बस हमारी तुमसे यही आज्ञा है कि तुम भेदभाव नहीं करना अपनी तरफ से समानता का बर्ताव करते रहना क्योंकि हम यह चाहते हैं कि यह कलंक तुम्हारे सिर पर मिल जाए बस हम चाहते हैं श्री महाराज विद श्री व्यासी महाराज कह करके चले गए हैं शकुनी और दुस्कासन कर्ण के साथ मंत्रणा दुर्योधन ने की है और पांडवों को कैसे जीता जाए यह विचार किया है शकुनी ने कहा इतना बल हो चुका है इस समय पांडवों के पास इतना धन है और इतना जन है और इतना बल है उनके पास युद्ध करके उनको नहीं जीता जा सकता है तो फिर मामा जी हम लोगों का क्या होगा ऐसे ही उनकी समृद्धि को देखकर कर घुट घुट कर जल जल कर हम लोग मरेंगे बोले नहीं हमारे पास तो युक्तियों का पिटारा है भंडार है हमें दूत विद्या सिद्ध है जुआ खेलना हमको सिद्ध है अक्ष को विद हूं मैं और ये पांडव जुआ खेलना नहीं जानते धरतराष्ट्र को अपने पिताजी को राजी कर लो ये अपने बड़ों की आज्ञा बहुत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं युधिष्ठिर जब धरतराष्ट्र जुआ के लिए बुलाएंगे और युधिष्ठिर आएंगे तो मैं हंसते हंसते युधिष्ठिर की सारी संपत्ति जुआ के द्वारा हस्तगत कर लूंगा और जब ये राज्यहीन धनहीन हो जाएंगे तो मार डालना धनहीन राज्यहीन शत्रु को समाप्त करने में कितना समय लगता है दुर्योधन की समझ में आ गई। दुर्योधन ने धरतराष्ट्र को अपनी चिंता का कारण बताया धरतराष्ट्र ने कहा कि तुम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हो सुंदर बढ़िया अगहनी भात का चावल का भात खाते हो उसमें खूब घी मिलाकर खाते हो अच्छे घोड़ों की सवारी करते हो फिर भी तुम दुबले क्यों हो गए सफेद क्यों पड़ रहे हो बोले महाराज दुबले सफेद हमको भूख प्यास नहीं लगती हमको नींद नहीं आती मुझे बुखार चढ़ा रहता है पांडवों का ऐश्वर्य देख कर के इसलिए पिताजी अब आप यह समझ लीजिए कि मेरा अब जीवन अधिक शेष नहीं है मैं या तो जहर खा के मर जाऊंगा या पानी में डूब के मर जाऊंगा या जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा मैं इस अपमान को सही नहीं कर सकता हूँ महाराज क्या क्या कह के रोने लग गया बोले महाराज हम क्या बता उनकी समृद्धि पूर्णे शत सहसू विप्राणाम परिविशताम स्थापिता तत्र संख्याभूत शंखोत नित्य शाह एक लाख ब्राह्मणों को जब परोजगारी हो जाती थी तब वहाँ शख बजाया जाता था धृतराज पूछता है कितनी बार शंख बजाया जाता था खुले मुहर मुहु प्रणगत सत्य संख्या भारत बारम बार संख बजाया जाता था दिन में बीसों बार संख बजाया जाता था कितनी पंगत होती थी उनके यहाँ महाराज क्या करें महाराज बनिक नहीं व्यापारी नहीं बड़े बड़े राजा लोग लाइन लगाकर दर्शन के लिए खड़े रहते थे युद्ध स्थिर के ऐसी युद्ध स्थिर की समृद्धि है तो बेटा क्या करोगे बोले बस अब तो हमको मरने की आज्ञा दो बोले बेटा तुम ही हमारे बुढ़ापे की लकड़ी के सहारे हो अंधे की लकड़ी के सहारे हो मरो मत ऐसा मत बोलो मैं बूढ़ा क्या कर सकता हूँ उनका भाग्य है तो भाग्य है तुम इतनी ईर्ष्या मत करो धरत ने समझाया लेकिन ये समझे कहा तब फिर क्या करे बोले आप पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाइए धिष्ठ को जुआ खेलने के लिए आज्ञा दीजिए बोले बेटा जुआ बड़े बूढ़ों के सामने बच्चे जुआ खेलें ये ठीक नहीं है ऐसा भरत वंश में कभी हुआ नहीं है धरतराष्ट्र ने मने भी किया तो दुर्योधन कहता फिर मैं विष खा लूंगा मर जाऊंगा आत्महत्या कर लूंगा पुत्र मोह ने सब कुछ करने के लिए बाध्य कर दिया और अब जब इस बात का पता बिद्रू जी को चला है तो बिद्रू जी ने फटकार लगाई है बोले भैया जी महाराज इस जुए का हम समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते जुआ ही कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा इसलिए आप रोक लीजिए इस विनाश को और यह नहीं होना चाहिए धरत ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अब कुछ भी समझ लो हम इस जुआ को रोक नहीं सकते प्रा सुनेगा विदुर जी तुम कुछ भी समझो अब हम जुआ को रोक नहीं सकते शुभ हो अथवा अशुभ अशुभं बा शुभं शुभम हितं बा यदि वाह हितम हित तो हो चाहे अहितो हो शुभ हो अथवा अशुभ हो जो भाग्य में होगा सो हो जाएगा जुआ होगा जरूर अवश्य जुआ होगा विद्रोले जुआ में तो अन्याय ही होता है न्याय तो होता नहीं जुआ में अन्याय ही होता है उसका क्या प्रतिकार तुम्हारे पास है बुरे जब मैं बैठा रहूंगा द्रोणाचार्य बैठे रहेंगे भीष्म जी बैठे रहेंगे और तुम भी बैठे रहोगे तो अन्याय नहीं हो पाएगा यही बात कही गई थी कि नहीं और अन्याय जब द्रौपदी के साथ हुआ भीष्म जी भी बैठे हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी बैठे हैं अंधा धरतराष्ट्र भी बैठा है बिद्रु जी भी वहां बैठे हैं लेकिन फिर भी अन्याय हो गया कि नहीं हुआ अन्याय हो गया इसलिए जो काम नहीं करना चाहिए उसे नहीं ही करना चाहिए मद्यपान करने के बाद विवेक रहे जुआ खेलने के बाद बुद्धि नष्ट न हो मान भक्षण के बाद हमारी वृत्ति शुद्ध रह जाए ये कैसे संभव है संभव नहीं अब तो महाराज ग्रीष्म जी को पता चला है द्रोणाचार्य को पता चला है कृपाचार्य को पता चला है द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब ने धृतराष्ट्र को कहा है कि यह कार्य उचित नहीं है यह नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी धरतराष्ट्र ने किसी की नहीं सुनी और विदुरु जी को कहा कि तुम स्वयं युधिष्ठिर को लेने के लिए जाओ देखिए दुष्ट पुरुष सज्जनों का अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग कर लेते हैं दुष्ट पुरुष सज्जन पुरुष का भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयोग कर लेते हैं इसलिए सज्जन पुरुष का कर्तव्य है कि दुष्ट पुरुष चाहे जैसा क्यों न हो अपना शरीर का संबंधी ही क्यों न लगता हो अपने से बड़ा ही क्यों न हो यदि वह दुष्ट है भगवान से विमुख है तो अपने को उससे दूर हो जाना चाहिए अलग हो जाना चाहिए जाके प्रियन राम वे दे सजिए ताही कोट वैरी समय परम सने सजो मनहरि भी मुखन को संग जिनके संग कुमति मत उपजय परत भजन में विदुर जी की भी एक गलती है क्या गलती है गलती तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है लेकिन हम शिक्षा लेने की दृष्टि से कह रहे हैं विदुर जी यदि उसी समय धृतराष्ट्र से प्रथक हो जाते कि अब तक जो होना था सो हो गया लेकिन अब प्रधानमंत्री के सामने तुम जुआ का समर्थन कर रहे हो और मेरे मना करने पर भी जुआ खेल रहे हो और हमसे कह रहे हो कि तुम युधिष्ठिर को बुला के लाओ क्योंकि युधिष्विर मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है विश्वास करता है तो आप बड़े भाई अवश्य हैं राजा अवश्य हैं लेकिन हम मंत्री पद का त्याग करते हैं और हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करते छोड़ के चले जाते तो बिदुर जी की वाह वाह होती लेकिन बिदुर जी फिर भी बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई पिता के समान राजा है हमें इसकी बात माननी है इस भाव से बिदुर जी रह गए उसका परिणाम ये हुआ आगे जब दरबार में बिद्रू जी ने विरोध किया है जुआ खेलते समय तो भरी सभा में दुर्योधन ने बिद्रू जी को गालियां दी है अपमान बिद्रू जी को सहन करना पड़ा इसलिए ये समझ में आ जाए कि व्यक्ति गुरु गोविंद से विमुख है भगवान से विमुख है तो झगड़ा तो अपने करना नहीं बैर करना नहीं रागद्वेश भजन में बाधक है भगवत प्राप्ति में बाधक है ऐसा मानकर अपनी ओर से झगड़ा नहीं करना लेकिन उस व्यक्ति से अपने को दूर हो जाना बस ये शिक्षा लेनी चाहिए हम आपसे सत्य कहते हैं यदि विदुर जी न जाते तो युद्ध न आते विदुर जी गए इसीलिए युद्ध आए क्योंकि विदुर जी की गरिमा और उनकी महिमा को जानते हैं स्थिर विदुर जी पधारे और बिदुर जी ने इंद्रप्रस्थ में जा करके दर्शन दिया श्री युधिष्ठिर ने बिदुर जी का पूजन किया और कहा चाचा जी आपने बड़ी कृपा की आप कैसे पधारे विदुर जी कुछ नहीं बोले अत्यंत दुखी हैं विदुर जी यह देखकर युधिष्ठिर को बड़ी पीड़ा हुई और बोले विज्ञाते मन विज्ञाते मनसोक मनसो प्रहर्षाह कच्चित कुसले कच्चित क्षत्र कुशले नागतोसी कच्चित पुत्रा लोमा बशानुगा बिदुरु जी आपका मन बहुत दुखी है क्या बात है आप कुशल से तो यहाँ तक आ गए ना कहीं धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आपका अपमान आप तो नहीं कर दिया सारी प्रजा उनके अनुकूल है कि नहीं बिदुर जी फिर भी कुछ नहीं बोले ने कहा चाचा जी आप आए तो जरूर किसी विशेष प्रयोजन से हैं आपको कहना पड़ेगा क्योंकि आप ही हमारे हितैषी हैं श्री विदुर जी ने उदासीन भाव से कहा महाराज धरतराष्ट्र आज्ञा दे रहे हैं आप अपने भाइयों के सहित आकर के समागम्य भ्रातृवी पार्थ तस्याम सुहृद्यूतम प्रियताम रम्यताम प्रियामहे भवता न समागता कुरश्चापी सर्वे महाराज धृतराज आज्ञा दे रहे हैं कि आप अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँच के दरबार में बैठकर के जुआ खेलें इस तरह से दोनों परिवार के लोग बैठकर बड़ा सुंदर मनोरंजन होगा इसमें कोई द्वेष द्वेश नहीं है ऐसा ही खेल है इस खेल के लिए बुलाया है और महाराज जी बिदुर जी ने यह भी कह दिया हमारी आज्ञा नहीं है हम तो केवल संदेशवाहक बन के आए हैं अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो इसको कहते महाराज जी भवितव्य जब बिदुरु जी ने ऐसा कह दिया था और बिदुरु जी को सिर्फ पूरी तरह मानते हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए था हमें खूब स्मरण है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अयोध्या जी में जा रहे थे बड़ी छावनी में महाराज जी की कथा थी और बड़ी छावनी के पूज्य श्री महंत जी महाराज उनका भी बड़ा आग्रह था कि हम भी उसने में अयोध्या जी से गाड़ी वृंदावन भेजी महाराज जी ने हमसे कहा कि खाक चौक श्री महाराज जी से आज्ञा लेके तब चल सकते हो मेरे साथ जैसे हम महाराज जी के पास गए हम कहा महाराज जी महाराज जी की अयोध्या जी में कथा है कि बात सन पंचानवे की है हम भी अयोध्या जी जाना चाहते हैं तो महाराज जी बोले खार्चो वाले महाराज जी तुम जाना चाहते हो किसी ने तुम्हें बुलाया हमसे पूछने की जरूरत क्या जाओ क्यों तो खड़े हुए जाओ हमने उसे ही आज्ञा मान लिया हमारे हमने कही महाराज जी ने आज्ञा दे दी महाराज जी बोले क्या कहा पहले ये सुनाओ हमने कहा ऐसा कहा बोले ये आज्ञा है तुम पढ़े लिखे पंडित इसको आज्ञा मानते हो गुरुजनों का रुख समझना चाहिए वे कहते बहुत अच्छी बात है जाओ महाराज जी के साथ जाओ कथा सुन के आओ दर्शन करके आओ तो तो आज्ञा होती अब वो कहते हमसे पूछने की जरूरत क्या है तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ ये आज्ञा नहीं है यदि तुम उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हो तो उनके रुख को देखकर तुम्हें चलना चाहिए अयोध्या कहीं भागी नहीं जा रही है अयोध्या जी अयोध्या जी की जगह पे है पर तुम्हारा न जाना ही ठीक है अभी जाओ हम फिर गए खाद चौक महाराज जी बोले गए नहीं, नहीं महाराज जी फिर कभी अयोध्या जी हो आएंगे तो फिर छो कर वाह बहुत अच्छा कार्तिक पुणे का उत्सव आ रहा है नहीं जाना रहो वृंदावन बात करो खुश हो गए तो आज्ञा भी समझना चाहिए कि आज्ञा दे रहे हैं आज्ञा देने में आज्ञा देने की पद्धति क्या है ये देख लेना चाहिए हम जबरदस्ती आज्ञा ले ले और गुरु जी भी पिंड छुड़ाने के लिए कह दें कि ठीक है जाओ अब तुम छोड़ो हमारा पीछा छोड़ो जाओ चले जाओ इसको ना आज्ञा देना कहते हैं ना इसको आज्ञा लेना कहते हैं इसलिए आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए आज बड़ा अद्भुत चरित्र है द्रौपदी जी के चीरहरण का बड़ा मार्मिक प्रसंग आज है इसलिए आप सब श्रद्धा पूर्वक बैठ करके श्रवण करें इस पूरे प्रकरण का सबसे श्रेष्ठ प्रकरण है श्री वृंदावन बिहारी ला की जय युविष् ने कहा द्यूते क्ष कलह विद्य न कोई द्यूतम रोचये बुद्ध्यमान किंबा भगवान मन्यते युक्त रूपं भवद सर्वे स्थिता हे विदुर जी जुआ कलह का कारण है जुआ में हमारी प्रवृत्ति नहीं है हम जानते हैं जुआ खेलना महापाप है इसलिए आप खुद बताइए कि हम क्या करें दुरु जी ने कहा जुआ अनर्थ की जड़ है मैंने महाराज को मना भी किया लेकिन मना करने पर भी महाराज ने हठपूर्वक मुझे भेजा है अब आप जो चाहो सो करो विद्वान श्रेय चरस्व आप विद्वान हो जो कल्याणकारी बात हो वो खुद कीजिए विदुरु जी ने तो संकेत कह दिया कि तुम जानते हो जुआ खेलने मत जाओ लेकिन युधिष्ठिर ने कहा यद्यपि जुआ खेलने में बड़ा भय है छल होता है और शत्रुता बढ़ती है स्त्री का नाश होता है लेकिन ये संपूर्ण जगत दैव के अधीन है जो होना होए हो ए, तो हो हमारे पिता पांडु पधार गए महाराज धृतराष्ट्र राजा हैं और हमारे ताऊ जी है अपने से बड़े जो आज्ञा दे चाहे बुरा हो चाहे भला हम तो धृतराष्ट्र जी की आज्ञा मानेंगे मिदुर जी बोले तब हो गया काम भगवान लीला करना ही चाहते हैं। साहु जी कह रहे हैं और तुम जानते हुए भी कि नहीं करना चाहिए फिर भी प्रवृत्त हो रहे हो तो लगता है कोई बड़ी भयंकर भवितव्यता ही ऐसी है देखिए इस पूरे प्रकरण से हमें कई शिक्षाएं लेनी हैं। पहली शिक्षा तो हमने बताया कि विदुर जी को छोड़ के अलग हो जाना चाहिए था जैसे दशग्रीव रावण के अन्याय का समर्थन विभीषण ने नहीं किया वही कार्य विदुर जी को करना चाहिए था अलग हो जाते। नहीं हुआ लौट के सूचना दे आ आगे। युधिष्ठिर को भी विदुर का रुख नहीं है यह जानकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे इतना तो समझते हैं विदुर जी परम विवेकी हैं और धरतराष्ट्र भले ही हमारे ताऊ जी हैं पर वे मोहवृत्त हैं पक्षपाती हैं वो विवेकी नहीं है ये बात जानते हैं विस्तृत तो अविवेकी की बात मानना चाहिए कि विवेकी की बात माननी चाहिए विवेकी की बात माननी चाहिए अविवेकी बात नहीं माननी चाहिए पर ये सब महापुरुष नाटक खेल रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि अपने से चाहे जितने बड़े हों किंतु जुआ खेलो शराब पियो व्यविचार करो ऐसी कोई पाप मांस खाओ ऐसी कोई पाप कर्म की आज्ञा अपने से बड़े से बड़े ही कोई क्यों न दे रहे हो उस कर्तव्य है पाप कर्म न करे उस आज्ञा का पालन न करे तो आज्ञा न मानने में किसी प्रकार का दोष नहीं युष्ठरी यदि ताऊ जी की जुआ खेलने वाली आज्ञा न मानते तो शास्त्र की दृष्टि से उनको कोई दोष नहीं लगता विवेक किस काम में आएगा बुद्धि किस काम में आएगी शास्त्र किस काम में आएगा आज्ञा माननी चाहिए पर आज्ञा शास्त्रानुकूल हो तो माननी चाहिए शास्त्र विरुद्ध हो तो आज्ञा नहीं माननी चाहिए एक बात और दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे शास्त्र विरुद्ध आज्ञा भी मानी गई मा, नहीं मातृ समो गुरु माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है सर्वेशा चैव, गुरुणाम चैव सर्वेशा एको मात्रा विशिष्य थे माता जो है सभी गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ है और परशुराम जी के पिताजी ने कहा परशुराम हाँ पिताजी ये बड़ी दुस्सा है माता इसको मार दो तो इन भाइयों ने भी मेरी आज्ञा नहीं मानी इनका भी सिर फरसे से अलग कर दो जो आज्ञा पिताजी और खट खट खट खट खट मैया के साथ अपने सब भाइयों के रुंड मुंड अलग कर दिए पिताजी आज्ञा का पालन हो गया वाह बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो हम प्रसन्न हैं वरदान मांग लो बोले मेरी मैया जीवित तो हो जाए मेरे भाई जीवित तो हो जाएं और उनको यह स्मृति न रहे कि परशुराम ने मेरा बध किया हमारा पूर्वत प्रेम बना रहे एवं वस्तु कहा वो माता जीवित तो हो गई सब भाई जीवित तो हो गए बात समझे कि नहीं समझे इसका तात्पर्य है कि जमदग्नि जैसा कोई समर्थ महापुरुष आज्ञा दे तो मानना चाहिए और धृतराष्ट्र जैसा कोई व्यक्ति आज्ञा दे जुआ खेलने की तो नहीं मानना चाहिए ये विवेक है लेकिन धृतराष्ट्र की बात मानी गई उसका दुष्परिणाम क्या हुआ हाँ हाँ धन्य है भाई भी कैसे हैं भाइयों ने कहा जब बड़े भाई साहब राजी हो गए हैं तो हम लोगों को बोलने का तो हक ही नहीं अधिकारी नहीं बड़े भाई जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे उस सबके सब चले गए दरबार में जैसे ही पहुंचे हैं और जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं बड़ा स्वागत सत्कार हुआ कपड़ा बिछा दिया गया पांसे इकट्ठे कर दिए गए और सबसे पहले अन्याय आरंभ हो गया दुर्योधन उवाचो कहम दाता स्मीरत्ना नाम धना नाम च विषाम पते धन का दाव तो मैं लगाऊंगा पर मैं खेलूंगा नहीं खेलेंगे मेरी तरफ से शकुनी मेरे मामा जी खेलेंगे क्या युधिष्ठर्य नहीं कर सकते थे कि जब तुम्हारा खेल हमारा तुम्हारा हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा आपका खेल हो रहा है और हम कहें कि नहीं महाराज जी हम नहीं खेलेंगे हमारी तरफ से हमुक व्यक्ति खेलेगा आपके साथ ये कहीं भी विधान नहीं है लेकिन सीधे साधे जो लोग होते हैं इनको सब जगह छगा जाता है अधिक सीधाई होना यह भी एक दोष है गुण नहीं है कतौ सुधायु से बड़ दोषु पेड़ जान संशय सब काहू वक्र चंद्रम ही ग्रसय बोले हमारी तरफ से मामाजी खेलेंगे मामाजी खेलेंगे तो मामाजी की हार जीत होगी तुम्हारी हार जीत का क्या संबंध है जब तुम्हारी तरफ से मामाजी खेलेंगे तो ठाकुर जी को भी ईश्वर को चाहिए था तो अपनी तरफ से श्री कृष्ण को बुला लेते बोले तुम्हारी तरफ से मामाजी खेलेंगे और हमारी तरफ से हमारे ठाकुर जी खेलेंगे तो शकुनी में जितनी चतुराई थी ना ठाकुर हाँ, जी तो ऐसी धूल चटाते सकुनी को जिसका कोई ठिकाना नहीं लेकिन स्वीकार कर लिया बोले ठीक है कोई बात नहीं हम खेलना स्वीकार करते हैं तो अन्याय यहीं से ईर्द ने कहा भी है कि अन्याय है ईर्दिरुवाच अन्य नान्यस्य वही दूतम विषमं प्रतिभाति में एकद विद्यादस्व काम एवं प्रवर्तता खेल हमारा और दुर्योधन का हो रहा है तो शकुनी को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं या फिर हम ही हट जाते हैं यह अन्याय होगा लेकिन जब तुम ललकार रहे हो तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है तुम मामा जी तुम्हारी तरफ से खेलेंगे तो हम खेलने के लिए तैयार हैं धरत राष्ट्र ने विशेष रूप में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर ये सब असंतुष्ट हैं लेकिन सबके असंतुष्ट होने पर भी सबको सिंहासनों पर बिठाया और दुहाई ये दी कि आप लोगों को इसलिए बिठाया जा रहा है कि बड़े लोग रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा अन्याय नहीं होगा और अन्याय से ही खेल शुरू हुआ चकुनी का जुए जुए खेलने के लिए बैठना यही अन्याय था यहीं से अन्याय से ही खेल शुरू हुआ और पांचों पांडव बैठ गए ऐसे लगता था मानो सभा में पांच सूर्य आकर के विराजमान हो गए हों अब तो सबसे पहले दुर्योधन ने बहुत सा धन और मणियां दाव पर लगाई और जैसे ही दाव पर लगाई शकु ने पासा फेंके और युधिष्ठिर से कहा कि लो यह दाव भी मैंने जीत लिया युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने छल से हमको हराया है इसी पर तुम गर्व कर रहे हो आओ फिर पासा फेंका जाए अब की बार हजारों निष्क एक भार है एक वजन है वह सोना की पेटियां रखी हैं खजाना उन सबको मैं दांव पर लगाता हूं, खेलता हूं, महाराज शकुनी ने पासे है की बोले लि यह दांव भी मैंने जीत लिया युद्ध ने कहा कि मैं अत्यंत पुण्य पवित्र रस को दांव पर लगाता हूं, बोले मैंने इसको भी जीत लिया मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को दांव पर लगाता हूं, बोले लि पासा फेंककर कर मैंने यह भी जीत लिया मैं अपने सेवकों को दांव पर लगाता हूँ बोले लो भी मैंने जीत लिया ब्राह्मणों को जो हमने दान दे दिया है उसे छोड़कर मेरे पास जितना धन है सब को मैं दांव पर लगाता हूँ बोले लो यह भी जीत लिया उठ ही जाते थोड़ी देर बाद लेकिन ये खेल ही ऐसा है आदमी को आशा लगी रहती है कि नहीं चलो कभी न कभी तो भाग्य हमारा साथ देगा कोई न कोई दाव तो हमारे अनुकूल पड़ेगा और पाता हमारे अनुकूल पड़ेगा तो सब जीत हमारे पक्ष में हो जाएगी अंत में वे चिंतित और उदास हो गए तब उन्होंने दुखी होकर के अपनी सेना को भी दाव पर लगा दिया और इस दाव को भी दुर्योधन द... शकुनी ने जीत लिया अब बिदुर जी उसके खड़े हुए बिदुर जी ने कहा बस बस महाराज रहने दो इससे अधिक अन्याय हम सहन नहीं कर सकते हैं मुमूर ते शोह औषध मिवा नरो नरो ताप से श्रुतम जैसे मरने वाले को दवाई खाना अच्छा नहीं लगता मरना ही चाहता है तो दवाई उसको अच्छी क्या लगेगी ऐसी तुम सब तुम अपने पुत्रों के सहित मौत के मुख में जाना चाहते हो इसलिए दवाई के समान सुंदर बातें औषधि के समान सुंदर वचन हमारे तुम्हें प्रिय नहीं लग रहे हैं ये पापी दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो गधे जैसा रेंकने लग गया था चिल्लाने लग गया था आपके घर में आग लग गई थी गीडर महल में घुस गए थे कौए काव काव करने लग गए थे महल के शिखरों पर आकर बैठ गए थे आकाश से उल्का पात होने लग गया था उस समय आकाशवाणी हुई थी ये क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगा ब्राह्मणों ने कहा था महाराज इस एक के त्याग देने से निन्यानवे पुत्र तुम्हारे बच जाएंगे, लेकिन तुमने बात नहीं मानी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है जुआ के खेल को बंद कर दो जो धन जीता गया है उसे वापस कर दो और भीमसेन अर्जुन को आज्ञा दो यदि तुम्हारी बात तुम्हारा पुत्र नहीं मानता तो भीमसेन और अर्जुन को आज्ञा दो ये बंदी बना, बनाने की ताकत रखते हैं दुर्योधन को यही इसको कैद कर लेना चाहिए एवं ज्ञाते सर्वे मोद माना शतम समा संयुक्ता शब्द साची निग्रहणा तुसोधनम इसको बांध ले क्योंकि हे महाराज त्यजेत कुल अथे पुरुषम ग्रामस््यार्थे कुलम तजेत ग्रामम जनपद से अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत एक व्यक्ति का त्याग कर देने से कुल की रक्षा हो रही हो तो कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए ग्राम की रक्षा के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए जिले की रक्षा के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए और अपने कल्याण के निमित्त संसार का ही त्याग कर देना चाहिए शरीर संसार की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए इसलिए इसको त्याग दो इसी में कल्याण है विदुर उवाच यूतम मूलम कलह सूपैती मिथो भेदमे दारूणा तो यम धृतरास्त्रो धरतराष्ट्रस् पुत्रो दुर्योधन सृजते वैर झगड़े की जड़ जुआ है भयंकर भेद उत्पन्न कराने वाला है और ये दुर्योधन भयंकर बैर की सृष्टि कर रहा है इसको पकड़ लो महाराज अंत में बिदुर जी कहते कहते यहाँ तक कह गये कह गए कि जानी महे दैवतम देवीतम सवल ज्यूते निकृतिम पर्वती यतः यत प्राप्त शकुन तत्र या युधो यूद भारत पंड महाराज अभी भी मेरी बात मान लीजिए इस शकुनी की दुष्टता को मैं जानता हूँ ये कितना कपी है ये का गंधार का है काबुल गंधार का स्पष्ट लिखा है म्लेक्ष देसी है इसकी बुद्धि ठीक नहीं है ये भला आदमी नहीं है ये बड़ा छली कपटी और धूर्त है ये तुम्हारा साला जरूर है लेकिन तुम्हारा दीवाला निकालने वाला है इसको कह दो कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर गंधार चले जाओ बिद्र जी कह रहे हैं इसको कह दो कि तुम यहीं से लौट जाओ अब हस्तनापुर तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है इसको निकाल दो तुम बच जाओगे तुम्हारा राज्य बच जाएगा तुम्हारे पुत्र बच जाएंगे और ये जब तक रहेगा जब तक पूरे कुल खानदान को चौपट नहीं कराएगा तब तक ये चैन नहीं लेगा भगाओ इसको यहां से विदुर जी के चरणों में वंदन है एक महात्मा विदुर ही ऐसे हैं जो आज नीति और न्याय की बात कहने वाले हैं दुर्योधन उसके खड़ा हो गया बोले अरे विदुर तुम चाचा हमारे लगते हो लेकिन हो हमारे घोर शत्रु तुम सदा हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करते हो हमारी निंदा करते हो हमें मूर्ख समझते हो हम चाहे तो तुम्हारा अनिष्ट कर सकते हैं तुम्हारा बध तक कर सकते हैं, लेकिन चलो मृत्यु दंड तुम्हें मिलना चाहिए अपराधी तो इतने बड़े हो लेकिन मेरे पिता के भाई हो इसलिए मृत्यु दंड तो मैं नहीं दूंगा लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति का यहाँ बैठना उचित नहीं है तुम चले जाओ यहाँ से उत्संग मार जा रतपोषक चो पह भर्तृघ्नम त्वाम न पापी आहो तस्मात किम् किम न विभिष पापाप तुम हमारे लिए गोद में बैठे हुए सांप के समान हो बिलाव की भांति पालने वाले का गला घोटने वाले हो तुम स्वामी भक्त नहीं स्वामी द्रोही हो तुम पापी हो और तुम्हें इस भयंकर पाप से डर क्यों नहीं लगता मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है चुप हो जाओ। आवश्यक था उसमें धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को मेरे भाई को अतिरथी महावीर को महात्मा विदुर को अरे दुर्योधन तू क्या कह रहा है इतने बड़े बूढ़ों के सामने लेकिन धृतराष्ट्र नीचा किए सुन रहे थे और धीमे धीमे यह भी कह रहे थे क्या करें बच्चा है बोलता है ये भी तो मानते नहीं बेचारे के पीछे ही पड़े रहते थे ये भावना थी धरतराष्ट्र की ऐसा पक्षपात जिसके चित्त में होगा उसके यहाँ भैया बिना महाभारत की कथा सुने महाभारत हो जाएगी बिना महाभारत घरे घरे महाभारत हो जाएगी महाभारत की कथा सुनने से महाभारत नहीं होता महाभारत की कथा सुनने से झगड़ा नहीं होगा महाभारत घर में रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा महाभारत की कथा नहीं सुनते महाभारत घर में नहीं रखते इसलिए महाभारत होता है अब तो महाराज बिदुर जी ने बहुत समझाया लेकिन विदुरु जी ने कहा कि तुम दुष्ट हो तुम्हारी बुद्धि मंद है तुम मुझे मूर्ख समझते हो हमारे ऊपर दोषारोपण करते हो इसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा लगता है श्री कृष्ण अब तुम्हारा विनाश ही चाहते हैं ऐसा कहकर के विदुर जी मौन हो गए समझ गए कि भवितव्यता है ऐसा ही कुछ होना चाहता है और भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं भगवान लीला का विस्तार करना चाह रहे हैं एक बात और हम बता दें पितामह भीष्म द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत त्रिकाल है त्रिकालदर्शी है भगवान की भविष्य की लीलाओं का भी अभी राजस्व यज्ञ के पूर्व वर्णन कर चुके हैं जो लीलाएं नहीं हुई थी उन लीलाओं का भीष्मी वर्णन कर चुके हैं इससे सिद्ध होता है कि भविष्य की सारी घटनाएं वे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो भीष्म जी यह जानते हैं कि ऐसा ऐसा भी होने वाला है और हम भगवान की लीला में विक्षेपक क्यों बने अभी भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट होने वाली है द्रौपदी पुकारेगी तो भगवान वस्त्रावतार ग्रहण करेंगे और भगवान के वस्त्रावतार का दर्शन हमें होगा इसलिए वे सब कुछ सहन करते हुए भी रोते रहे सिर झुकाकर बैठे रहे और धैर्य पूर्वक भगवान के वस्त्रावतार के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहे अपनी तरफ से इन महापुरुषों ने रोकने का पूरा प्रयत्न किया लेकिन जब नहीं रुका तो समझ लिया भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया अब महाराज क्या क्यों भगवान इन दुष्टों का ने किसी न किसी हेतु से विनाश चाहते हैं इसके बाद सब मौन जब हो गए तब शकुनी ने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है यदि कुछ हो तो तुम दाव पर लगा दो युद्ध सब कुछ दाव पर लगा चुके हैं अब की बार युस्थिर बोले कि शकुनि श्यामो युवा लोहिताक्ष सिंह स्कंधो महाभुजा नकुलो ग्लह ए को म तदनम जो नकुल श्याम वर्ण के जिनकी तरुण अवस्था है कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं सिंह के समान पुष्ट कंधे हैं जिनकी सुंदरता की बराबरी संसार में कोई करने वाला नहीं मैं अपने प्यारे भाई नकुल को दांव पर लगाता हूँ शकुनी ने कहा मैंने नकुल को भी जिससे नकुल भी दाश हो गए ये ने कहा अयम धर्म सह देव नुषास्ट लोके यस् पंडिताख्यात अनर्हता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्य हम चा प्रियवत्िएण जो सहदेव संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं संसार में इनके जैसा कोई पंडित नहीं है मेरे अत्यंत तो प्यारे हैं मैं सहदेव को दाव पर लगाता हूँ शकुनि निकाल लो यह भी जीत लिया ईद ने फिर धाव पर लगाया बोले यो न संख्य नौ पार नेता ज पूर्णाम राजपुत्र सरस्वी अनर्ण तेना दीद्याम शकुने फाल गुणे जो विपत्ति के समुद्र से पार उतारने के लिए हमारे लिए जहाज के समान है बल में युद्ध में शस्त्र विज्ञान में जिनकी जिनके शस्त्र कौशल की बराबरी करने वाला धरती पर कोई नहीं है मैं अपने दक्षिण बाहु अर्जुन को भी दाव पर लगाता हूँ शकुनि का लो अर्जुन भी दास बन गए कैसे भाई हैं, विचार करने की बात है एक बार भी विरोध नहीं किया कि भाई साहब आपको मुझे दांव पर लगाने का क्या हक है इसके बाद बहुत आवेश में आ गए युद्ध और कहा यो नो नेता युद्न प्रणेता यथा वज्री दानवे दानव शत्रु रेखा श्रीअप्रेक्षी सन्नत त्रूर् महात्मा सिंह स्कंधो यदातम जिनके बल की समानता करने वाला संसार में कोई नहीं है जो हम सबके नेता हैं युद्ध में जिनके कारण हमें उत्साह रहता है जिनकी प्रकृति के टेढ़े होने पर और तिरछे देखने पर राक्षस भी खरखर कांपने लग जाते हैं ऐसे महागरे भीमसेन को मैं दांव पर लगाता हूँ बोले भीमसेन को भी मैंने जीत लिया बोले अब है तुम्हारे पास कुछ युद्ध बोले अहम विशिष्टता सर्वेशम भ्रातृणाम दई तत्था कुरिया महम जीत कर्म स्वयं आत्मान पप्लुते मैं अपने भाइयों में बड़ा हूँ सबका प्यारा हूँ मैं स्वयं को भी दांव पर लगाता हूँ बोले तो ल्यो तुम भी दास बन गए अब ध्यान दें अब द्रोपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था ज्ञान में आई बात की नहीं अपने आप को हारने के पहले लगा सकते थे दम यद्यपि द्रौपदी दांव पर लगाने वाली चीज नहीं भाई भी दांव पर लगाने वाली चीज नहीं लेकिन ये नाटक खेलकर युदुष्टिर ने दिखाया मेरे जैसा धर्मनिष्ठ बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति भी यदि जुआ जैसे पापकर्म के लिए दुष्टों के परिषद में बैठ जाता है तो उसकी बुद्धि भी इतने नीचे गिर सकती है अपने भाइयों को भी दाव पर लगा दे अपने आप को भी दाव पर लगा दे और अपनी प्राण प्रिया को भी दाव पर लगा दे ये संसार के लोगों को समझाने के लिए जुआ इतनी बुरी चीज है जीवन में कभी जुआ के संपर्क में मत आओ और तो जुआरी के संपर्क में मत आओ ये समझाने के लिए खेल खेला जाना है युधिष्ठिर हार चुके थे उन्हें द्रोशदी को दाव पर नहीं लगाना चाहिए था लेकिन इसी को भवितव्यता कहते हैं। शकुनि हंसने लग गया बोले तुम तो दास हो गए अब भी तुम्हारे पास है देखो महाराज निराश मत हो अभी भी तुम्हारे पास बहुत श्रेष्ठ रत्न है दाव पर लगाकर अपनी सारी संपत्ति को वापस ले सकते हो युधिष्ठिर के भी मन में आ गया हो सकता वो हमारी ग्रहलक्ष्मी है ग्रहलक्ष्मी ही हमारे भाग्य को फिर से जगा दे क्योंकि द्रौपदी से ब्याह नहीं हुआ था तब तक, तक, तक तो भटक रहे थे ब्याह के बाद ही राजस्व यज्ञ हुआ चक्रवर्ती राजा बने सब हुआ तो इसलिए द्रौपदी को दाव पर लगा दिया धीष्ठ ने रोते हुए कहा जो अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुई है जो न लंबी है न ना नाटी है न ना मोटी है न पतली है जिसके अंग प्रत्यंग को परमात्मा ने स्वयं गढ़ के बनाया है नील कमल के स्नान सुगंध जिसके शरीर से निकलती रहती है जो इस धरती की अपूर्व सुंदरी है परम पतिव्रता है ऐसी द्रौपदी को मैं दांव पर लगाता हूँ बोले लि यह भी मैंने जीत लिया हाहाकार मच गया हाहाकार मच गया सभा में सन्नाटा छा गया सब लोग धिककार है धिककार है धिककार है सारी सभा से आवाज आने लगी धिककार है धिककार है धिककार है भीष्म द्रोण कृपाचार्य इनके लिए लिखते हैं वैशंपायन कहते हैं भीष्म द्रोण कृपा दिनाम स्वेदस्य समझाए तो सबके शरीर से पसीना टप टप गिरने लग गया सब कांपने लग गए यह क्या हो रहा है विदुर जी भी वहां बैठे हैं महाभारत के अनुसार विदुरो शिरो गिवा गत सत्व इवाह भवत तो सिर पकड़ कर अपने आसन से धड़ाम से लुढ़क मूर्छित हो गए विदुरजी बेहोश हो गए लिखा है लगता इनके तो प्राण ही निकल गए जैसे सर्प को कुचल दिया जाए और सर्प फुफकारी भरे ऐसी लंबी श्वास विदुरजी लेने लग गए महाराज अश्वत्थामा संजय भीष्म बल्लीक युयुत्सु सबकी यही अवस्था हो गयी और अब अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको सुनने के लिए आप लोग अपने को पक्का कर लीजिए धरतराष्ट्र की दुष्टता धरतराष्ट्रस्तुतम हृस्ता पर्यप्रच पुनः पुनः किम जीतम किम जित मिति याकर नभ्यक्षत उस समय पूरी सभा में एक अकेला प्रसन्न धर्तराष्ट्र था गौरव तो थे ही लेकिन धृहत प्रसन्न था और बार बार पूछ रहा था सेवकों से किसकी जीत हो रही है हमारे पुत्रों की हो रही है ना हमारे पुत्रों की जीत हो रही है ना पांडवों की जीत तो नहीं हो रही है हमारे पुत्रों की जीत हो रही है और उसके दुष्ट सेवक कह रहे थे महाराज धैर्य रखो समय आपके अनुकूल है दुर्योधन ने कहा विदुर जाओ मेरी आज्ञा है द्रौपदी को ले आओ यह विदुर का सबसे भारी अपमान था विदुर गुरु के समान है दुर्योधन के लिए पूज्य है विदुर अरे धरतराष्ट्र बड़ा भाई है वह आज्ञा दे सकता है पर दुर्योधन को यह कहा अधिकार किसने दिया कि वो विदुर जी को आज्ञा दे सके लेकिन कहता है विदुर जाओ और पांडवों की प्यारी द्रौपदी को यहां ले आओ मेरी महल की दासियों के साथ अब उसको रहना होगा दुर ने कहा दुर्विभा संभाषित न मंद समय पाश बद्धा प्रातेम्ब मानो न्याघ्रन मृग को अरे नीच अरे दुष्ट अरे पापी अरे मूर्ख तू ही ऐसे दुर्वचन बोल सकता है तू काल पात ऐसी बधा हुआ है तू नीचे सिर करके ऊपर पैर करके तू लटक रहा है नरक की ओर जा रहा है सिंहों को छेड़ रहा है मृग होकर सिंहों को छेड़ रहा है अरे पापात्मन तेरे सिर पर दुसर तरफ चढ़ आए हैं, तू यमलोक जाने के लिए तैयार हो जा तू कान खोल कर सुन ले नहीं दासीपन्ना कृष्णा भगवती मरहति अनषे नई ही राजिशा पणेन्य मत ही बिदुर ने कहा द्रौपदी न दासी थी और न दासी हो सकती है न दासी होगी महाराज युधिष्ठिर की अर्धांगनी है राजरानी है द्रौपदी दासी नहीं हो सकती क्योंकि महाराज जब स्वयं हार चुके थे युधिष्ठिर उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगाया हारा हुआ व्यक्ति किसी को दाव पर नहीं लगा सकता इसलिए द्रौपदी को दांव पर लगाना और उसे जीतना यह एकदम अनुचित है अन्यायपूर्ण है इसलिए न द्रौपदी जीती गई, न द्रौपदी दासी है और न द्रौपदी को यहाँ लाया जा सकता है बोलो श्री बिदुर जी महाराज की जय और कहा धरतराष्ट जैसे बांस में फल लगते हैं, बांसों के विनाश के लिए तुम्हारे भी फल लगे हैं तुम्हारे विनाश के लिए तुम्हारा विनाश अब होने वाला है और श्री बिदुर जी बहुत दुखी हो गए महाराज जी बिदुर जी ने यहां तक कह दिया कि भसंती ये वराह सदैव सभ्य पुरुष कहीं से साधु पुरुष जाते हैं तो कुत्तों को भोंकने का स्वभाव होता है इसलिए तुम कुत्ता हो भोंको तो भोंकते रहो यहां तक बिदुर जी ने कह दिया भाई तुम कुत्ता हो भौंक रहे हो भौंको सज्जनों को देखकर कुत्ते भौंकते ही है तब दुर्योधन ने प्रातिकामी नामक सेवक को कहा जाओ द्रौपदी को ले आओ लेकिन प्रातिकामी भी डर गया दुर्योधन ने फटकार करके कहा कि तू भी मृत्युदंड मौत के घाट करना चाहता है प्रातिकामी डरता हुआ गया लेकिन प्रातिकामी के कहने से द्रौपदी सभा में नहीं आई तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा दुशासन पकड़कर घसीटकर भरी सभा में द्रौपदी को लेकर के आओ द्रोपदी ने प्रातिकामी से एक ही बात कही थी कि ऐसा संभव नहीं है इतने बड़े भरत वंश में ऐसी घटना घट गट जाए इतने महापुरुषों के बीच ऐसी घटना घट गट जाए संभव नहीं है कथनचित असंभव भी संभव हो गया है तो मैं यह पूछना चाहती हूँ जाओ पता लगाकर के आओ वहाँ कृपाचार्य द्रोणाचार्य पितामह भीष्म बैठे हैं हमारे बूढ़े ससुर धरतराष्ट्र बैठे हैं, पूछ के आओ हारा हुआ व्यक्ति किसी को दाव पर लगा सकता है क्या लेकिन द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया दुस्सासन को भेजा गया दुशासन गया और दुस्सासन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी ने कहा दुस्साहन तू मेरा देवर लगता है मैं इस समय अशुद्ध अवस्था में हूँ मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है बड़े बूढ़ों के सामने मैं नहीं जा सकती हूँ धर्म का विचार करो सदाचार का विचार करो मैं तुम्हारी माता के तुल्य हूं इस समय तुम्हें मेरा स्पर्श नहीं करना चाहिए लेकिन उस दुष्ट ने एक बात नहीं सुनी केस पकड़ लिए द्रौपदी के और हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ वहां से लाया महाराज क्या कहें लिखा है द्रौपदी का एक वस्त्र भी खिसकने लग गया वह कुररी की तरह विलाप कर रही थी और वह पांच हजार साल पुरानी घटना है इतना भयंकर नारी पर अत्याचार हुआ यह है और इस नारी अत्याचार का दुष्परिणाम क्या हुआ सारा संसार जानता है रोती हुई द्रोपी को घसीट करके दुर्योधन लाया दुस्सा सन लाया दुर्योधन उवा चो दुस्सा तनिष ममसूत पुत्रो ब्रकोधरा दुर्द पचेता स्वयं प्रध्या नैया के कर्षन चिवता सपतना अब तो महाराज द्रौपदी के उन केशों को दुस्शासन ने पकड़ लिया जो राजस्वी यज्ञ के अवृथर स्नान के जल से भेजे हुए मंत्र पूछ थे पकड़ करके ले आया दुस्शासन ने कहा द्रौपदी इसमें तेरी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं तेरे रुदन को सुनने वाला कोई नहीं रजस्वलाज्ञ से नी एक बरावा वाप्य विवस्त्रा जूते जिता च्या दासी दासी सुभाष से तू चाहे रजस्वला हो अथवा पवित्र हो यज्ञशेनी चाहे एक कपड़ा हो तेरे शरीर पर और चाहे तेरे शरीर पर एक भी कपड़ा ना हो तू जुआ में जूती जीती गई दासी है चल दासियों के साथ निवास कर घसीट करके लाया उस समय महात्मा युधिष्ठिर सिर झुका करके मौन होकर के बैठे थे द्रोपदी ने कहा यहाँ मेरे गुरुजन बैठे हैं, गुरु स्थानापन्न लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने बलपूर्वक पूर्वक कर लाई गई हूँ जहाँ धर्मराज स्थिर हो जो धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हों, ऐसे धर्मराज पर तो मैं दोषारोपण नहीं करती हूँ क्योंकि वे पता नहीं क्यों इस समय मौन है लगता है स्वयं हार चुके हैं इसलिए मौन है लेकिन इस सभा में बैठे हुए गुरुजनों से मैं प्रश्न कर रही हूँ कौन कौन से प्रश्न कर रही हूँ प्रद्रोण से भीष्मथ्वा महात्मी राजम मधर्म मुग्र न लक्ष्य कुु वृद्ध मुखिया लगता है द्रोणाचार्य भीष्म महात्मा विदुर धृतराष्ट्र अब ये भी धर्म और धर्म से शून्य हो गए हैं लगता है इनमें भी धर्म का विचार नहीं है इसलिए तो इस भयंकर दुर्योधन के पाप कृत्य का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं मेरे प्रश्न का उत्तर सभी लोग ऐसी यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिताम बाय सर्वभूमि पा मैं न्यायपूर्वक जीती गई अथवा नहीं जीती गई ये उत्तर केवल चाहती में सभासदों से मेरा दाव पर लगाना और मेरा जीता जाना न्यायोचित है या नहीं ये बताइए महाराज उस समय भीमसेन के शरीर से अग्नि की चिनगारियां निकलने लग गई कितना क्रोध भीमसेन को हो गया द्रोपदी ने केवल भीमसेन को और कटाक्ष पूर्वक देखा कि ये तो सब चुपचाप बैठे पर महान बलवान तुम हो तुम्हारे सामने ये हो रहा है लेकिन भीमसेन केवल अपने बड़े भाई को मर्यादा रख करके बैठे हुए हैं चुपचाप बैठे हुए हैं उस समय कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई कर्ण खिलखिला करके हंस पड़ा और उसने कहा वाह दुर्योधन वाह दुस्शासन तुम्हारे यह उत्तम विचार आज हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं महाराज लिखा है कर्ण ने दुर्योधन और दुस्शासन के विचारों का अभिनंदन किया उस समय भीष्म ने कहा मेरी प्यारी बहू रानी कुरुकुल की कुलवधू द्रौपदी तुम महासती हो दरबार में पूछ रही हो कि मेरे साथ धर्म हुआ या अधर्म तेरे साथ जो व्यवहार हुआ है उसे कोई न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कह सकता है लेकिन तुम जो पूछ रही हो कि मुझे न्यायपूर्वक इस जुए में जीता गया है कि नहीं यह उत्तर इस समय मैं भी देने में समर्थ नहीं हूं आप क्यों देने में समर्थ नहीं है क्योंकि जो स्वामी नहीं है वो पराये धन को दाव पर नहीं लगा सकता युद्ध स्वामी नहीं थे तो पराये धन को दाव पर कैसे लगाते किंतु स्त्री पराया धन नहीं है स्त्री तो पति का धन है उसका अर्धांग ही है इसलिए स्त्री पति से अलग नहीं है यदि द्रौपदी पराया धन होती तब तो बात अलग थी लेकिन द्रौपदी पराया धन नहीं है इसलिए परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है इसलिए अब हम साफ साफ नहीं कह पाएंगे कि यह न्याय हुआ कि अन्याय माने गोलमटोल बात कर रहे हैं भीष्म जी गोलमटोल इसलिए कह रहे हैं कि एक पक्ष तो ये है कि ईषिर हार चुके हैं तो दाव पर ले लगाना चाहिए लेकिन पत्नी पति का अर्धंग ही होता है इसलिए ईरुषि हार गए तो इसका हारना अलग से बाकी नहीं है लेकिन पति अधीन सदा पत्नी होती है इसलिए हो सकता इस भाव से ने दाव पर लगा दिया हो तो अब हम निर्णय देने में सक्षम नहीं है मेरा विश्वास है धर्मराज पृथ्वी को त्याग सकते हैं लेकिन धर्म का त्याग नहीं कर सकते पांडुनंदन ने स्वयं अपने को हारा हुआ कहा है इसलिए अब मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता और इस बात का आगे समाधान मिला है बहुत प्रसिद्ध है द्रौपदी ने जब सरसैया पर पड़े पितामा बीच में धर्म का उपदेश कहा किया तब कहा महाराज उसमें आप हमारी बात का उत्तर नहीं दे पाए अब धर्म की इतनी गंभीर व्याख्या कर रहे हो बोले ये पापी के अन्न का प्रभाव था पापी का अन्न खा रखा था इसलिए उस समय मेरी बुद्धि कुंड हो गई मैं ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाया लेकिन उस पापी का जितना अन्न खाया था वो अब रक्त के रूप में बह चुका है निकल चुका है श्री कृष्ण का दर्शन करके और उनकी उपासना करके अपने शुद्ध हो चुका हूँ इसलिए सूक्ष्म और विशुद्ध धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ महाराज द्रौपदी ने फिर कहा कि हमारे प्राणेश्वर युद्ध जुआ खेलना नहीं जानते जो खेल जानता न हो उसको खेल में बुलाना अन्याय है क्योंकि क्यूँकी धर्मात्माएं जुआ जैसे पाप कर्म में इनकी प्रवृत्ति नहीं है यह उचित नहीं है पहले पांडव को जुआ में जीत लिया गया फिर मुझे दाव पर लगाने के लिए विवश किया गया और महाराज मुझे दाव पर नहीं लगाया गया द्रौपदी के रूप में नारी की गरिमा को दाव पर लगाया गया है क्या तुम्हारे घर में बहु बेटिया नहीं है उन सबको दाव पर लगाया गया द्रौपदी ने स्पष्टता है आज कुरकुल की स्त्रियों को हंसना नहीं रोना चाहिए आज एक भारतीय नारी को दांव पर लगा करके ऐसी दुर्दशा की जा रही है तो आज द्रौपदी की दुर्दशा पर सब मौन नहीं तो आगे भी स्त्रियों की दुर्दशा होगी उस पर भी सबको मौन होना पड़ेगा और महाराज जिस समय द्रौपदी को घसीट गसीत रहा था जुशासन उस द्रौपदी ने शाप दिया था कि आज जैसे मेरे केस खुल गए हैं और ऐसे ही केस खोल करके की स्त्रियों को रुदन करना पड़ेगा वे सब विधवा होंगी और वो शाप लगा वो भोगना पड़ा सती नारी को सताना ऐसा नहीं है महाराज खेल नहीं है कुं श्री द्रौपदी जी ने कहा कि चाहे जैसी स्थिति हो मैं अपने पति में दोष का दर्शन नहीं कर सकती युधिष्ठ को अपराधी नहीं मान सकती युधिष्ठिर अपराधी नहीं है ये तो बिचारे सीधे साधे हैं इनकी बुद्धि को बिगाड़ा गया है प्रभावित किया गया है न सा यत्र न सा यृद्धा न वृद्धा ये न वदंती धर्म नास धर्मो यम से न तत्सत्यम ये न अनुबिधम बहुत प्यारा और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है द्रौपदी कहती है वो सभा सभा नहीं है जिसमें ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध लोग न बैठे हों वे वृद्ध वृद्ध नहीं है जो सभा में धर्म की बात न कहते हों और वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो और वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल घुसा हुआ हो उस समय भीमसेन क्रोध में भड़क उठे और भीमसेन ने कहा युधि एदुष्ट भैया युधिष्ठिर जो जुआ खेलने जैसा पाप कर्म करते हैं ऐसे जुआरी लोग भी दांव पर अपने घर की दासियों को नहीं लगाते हैं पत्नी की बात तो चले क्या पर तुम्हारी बुद्धि इतनी बिगड़ गई आपकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि आपने अपनी धर्मपत्नी यज्ञ सेनी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया मैं यह बिल्कुल सहन नहीं कर सकता द्रौपदी का तिरस्कार मैं सहन नहीं कर सकता अर्जुन लाओ अग्नि लाओ जिन हाथों से युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया है आज मैं उन हाथों को जला दूंगा इस सभा में भीम ने कहा मैं युधि के हाथों को जला दूंगा न च में तत्र को भूत सर्वस्व भगवान इमिक्रम मन द्रौपदी ये पर्ण आपने हमें दाव पर लगाया दुख नहीं हुआ अर्जुन नकुल और सहदेव को दाव पर लगाया दुख नहीं हुआ अपने आप को दाव पर लगा दिया दुख नहीं हुआ लेकिन द्रौपदी को दाव पर लगाया यह देख कर के मेरी छाती फटी जा रही है अत्याक्रते मनयुरयम निपात पात्यते आज हमारा क्रोध तुम्हारे ऊपर छूट रहा है बाहुते संप्रधक श्यामी सहदेवाग्नि लाओ सहदेव आग लगाओ तेल लाओ मैं ईदेश के हाथों को जलाऊंगा गर्जना करोठे भीमसेन अर्जुन ने भीमसेन के चरण पकड़ लिए भैया बड़े भैया पिता के तुल्य गुरु के तुल्य क्रोध में भर के तुम अपने बड़े भैया से ऐसा कह रहे हो क्या यह तुम्हारे लिए उचित है इस प्रकार की बुद्धि तुम्हारी कैसे हो गई क्रोध में मनुष्य को विवेक नहीं खोना चाहिए अपने बड़े भाई से ऐसा व्यवहार क्या यही चाहते हैं कि हम भाई भाई में फूट पड़े और शत्रु सफल हो जाए भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम हमसे छोटे अवश्य हो लेकिन आज तुमने हमें महापाप से बचा लिया मैंने अपने बड़े भाई का तिरस्कार किया भीमसेन सेन उवाचो एवं अस्मिन कृतम विद्याम य हम धनंजयो दीप सोख नोतो बाहू निर्दय हम यदि आज आपने हमें बचाया न होता तो मैं बलपूर्वक युद्ध की भुजाओं को पकड़ के आज निश्चित जला डालता आपने मेरी पाप कर्म से रक्षा कर ली और ऐसा कहकर भीमसेन के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे उस समय धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने कहा धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में एक विकर्ण ही ऐसा है जिसने अन्याय का विरोध किया और महाभारत युद्ध काल में वर्णने महाराज जी जब विकर्ण सामने लड़ने आया है भीमसेन के तो भीमसेन उसको मारकर रोए किसी धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर भीमसेन रोए नहीं है लेकिन विकर्ण का बध करके भीमसेन भी रोए हैं। विकर्ण तुम्ही एक ऐसे सत्पुरुष थे जिसने भरी सभा में द्रोपदी के अन्याय का विरोध किया था पर क्या करें? इस अधर्मी का भाई होने के कारण और मेरी प्रतिज्ञा होने के कारण आज मैंने तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया विकर्ण ने कहा कि द्रौपदी ने जो बात कही है उस उस वाक्य का ठीक ठीक विवेचन यदि सभा में नहीं किया गया तो सभा में बैठे हुए लोगों को नरक जाना पड़ेगा भीष्म धर्तराष्ट्र कुरुवृद्ध विदुरु जी ये सब लोग उत्तर क्यों नहीं देते हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य मिलकर उत्तर क्यों नहीं देते हैं आज उत्तर देना चाहिए क्योंकि चार व्यसन चार पाप बड़े भयंकर हैं शिकार करना मगरा पान करना जुआ खेलना और विषय भोग करना ये चारों राजाओं के क्षत्रियों के विनाश का कारण हैं। इसलिए जो मनुष्य धर्म की अवहेलना करके पाप कर्मों का समर्थन करता है उसे कभी धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता है ये पांडु नंदन युधिष्ठिर, स्थिर में आ सकते हैं इसलिए उन्होंने ध्रुप जी को दाव पर लगा दिया और अपनी इच्छा से नहीं लगाया इन दुष्टों के बहकावे में आकर के लगाया है इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि द्रौपदी जीती नहीं गई ध्रुप को दाव पर नहीं लगाया गया ध्रुप को दाव पर लगाना एकदम अनुचित है इतना सुनते ही कर्ण उठकर खड़ा हो गया और कर्ण का विकर्ण बड़े बड़े लोग चुप हैं तू क्या बोला बैठ जा कर्ण ने विकर्ण को बिठा दिया और बिठा करके कहा कि जैसे अरणी से उत्पन्न अग्नि लकड़ी को ही जला देती है अग्नि को जला दे काष्ट को जला देती है उत्पन्न लकड़ी की रगड़ से होती है पर लकड़ी को ही जलाती है ऐसे ही तू धृतराष्ट्र का पुत्र है और धरतराष्ट्र के खानदान को ही जलाना चाहता है तू शत्रु है कि मित्र यही समझ में नहीं आ रहा है तू अपना ही बड़ा पंडित बनता है सबको बुद्धू समझता है चुप होकर के बैठ जा महाराज उसको डांट फटकार करके बिठा दिया अब कर्ण की बात आई है कर्ण का अपने जीवन का सबसे भयंकर पाप को गाली देना सारे जीवन का धर्म कर्म दान पुण्य सारा पुरुषार्थ आज कर्ण का धूमिल हो गया किसी को कहते रहे न नीच मते चतुराई यह है कुसंग का परिणाम कर्ण ने कहा एको भरता स्त्रियो दैवईर विहित कुरुनंदना इम स्वनेक वशदा बंधकी विनिश्चित पुलिस संसार में और शास्त्र में यही देखा गया एक स्त्री का एक ही पति होता है लेकिन इस द्रौपदी के पांच पति हैं इसलिए मैं इसे स्त्री नहीं मैं इसे वेश्या समझता हूं द्रौपदी को बंधकी अर्थात वेश्या कहा कर्ण ने और कहा कि जब यह वेश्या ही है तो इसकी क्या लोक लाज एक कपड़े में आवे दो कपड़े में आवे और नंगी घसीट कर लाई जाए तो भी क्या इसमें आश्चर्य की बात है ऐसी बात कर्ण ने कही और इस समय महाराज कर्ण ने कहा विकर्ण तो मूढ़ है विद्वानों की इसी बात बनाता है दुशासन क्यों खड़े हो मूढ़ की तरह उतार लो द्रौपदी का वस्त्र पांडवों के वस्त्र उतार लो युधिष्ठिर भीम से नकुल सहदेव अपने ऊपर ऊपर का कपड़ा उतार के नीचे रख दिया एक वस्त्र में बैठ गए उस समय द्रौपदी ने द्रौपदी जी का कपड़ा खींचा जाने लग गया द्रौपदी व्याकुल हो गई चारों ओर देख रही है मेरे पति भी सिर झुका के बैठे हैं बड़े बूढ़े भी रो रहे हैं हाँ, मैं क्या करूं? एक बार हमारा पराशर भट्टाचार्य जी का एक बड़ा सुंदर भाव है पराशर भट्टाचार्य स्वामी कहते हैं कि द्रौपदी ने पुनः एक बार कृपाचार्य की ओर देखा इसलिए कृपाचार्य की ओर देखा कि आपके नाम के आगे कृपा जुड़ा हुआ है और कोई कृपा करे न करे आचार्य को गुरु को कृपा करनी ही चाहिए ऐसी परिस्थिति में गुरु कृपा नहीं करेगा तो कौन करेगा आप कुलगुरु हैं आप आचार्य हैं आपके नाम के आगे कृपा जुड़ा हुआ है आप कृपाचार्य हैं, आप कृपा करो श्री गुणरत्न कोशकार पराशर भट्टाचार्य स्वामी दाक्षित्य विद्वान वे कहते हैं दाक्षित्य आचार्य कहते हैं उस समय कृपाचार्य ने एक अंगुली उठाई बोले कुछ नहीं लेकिन द्रौपदी ने जब कृपाचार्य की ओर देखा तो कृपाचारी जी ने एक उंगली उठाई एक उंगली उठाने का तात्पर्य था द्रौपदी तुम बड़ी पवित्र हृदया हो मेरी भावना को तुम जान सकती हो मेरे संकेत को तुम समझ सकती हो तुम जो अनेकों की ओर देख रही हो यही तुम्हारी भूल है तुम एक श्री कृष्ण को पुकारे तुम्हारी विपत्ति का क्षय हो जाएगा महाराज जी चित्त अशुद्ध हो तो 18 ज्यादा गीता सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा और चित्त शुद्ध हो तो संकेत में ज्ञान होगा आज का चित्त शुद्ध है उसे संकेत में ज्ञान हो गया और उस समय द्रौपदी ने कहा आहा बड़े प्यारे श्लोक हैं महाभारत के वैषम गोविंदे नुवाचो गोविंद कृष्णे च पुनः पुना मनसा चिंतयामा सैं नारायण प्रभु आप स्वयद कृष्ण लोकाना प्रतिताम गोविंद कृष्ण का चिंतन किया गोविंद किसको कहते हैं गायों के स्वामी को गोविंद कहते हैं द्रौपदी के गोविंद कहने का भाव ये है हे श्याम सुंदर आप ग्वारी गोपाल हैं, आप गोविंद हैं, और यह द्रौपदी गाय आज दुस्शासन दुर्योधन कर्ण आदि कसाईयों के बीच में फंस गई है इन कसाईयों के त्रास से इस द्रौपदी रूपी गाय को हे गोविंद वार लीजिए! इस गोविंद नाम को सुनकर भगवान इतने व्याकुल हुए हैं पांडव गीता में भगवान ने कहा यदि गोविंदे की षणाम दूरवासनम रणमेत प्रवृद्धम हृदया द्रौपदी ने गोविंद कहकर के पुकारा है मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज चढ़ गया महाभारत युद्ध हो गया पांडवे की विजय हो गई रक्त रंजित पृथ्वी हो गई लेकिन द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा था वो कर्ज का भार आज तक मेरी छाती से हल्का नहीं हुआ है मेरे ऊपर से भार नहीं उतरा है इतना प्यारा नाम ठाकुर जी को गोविंद है उस समय ठाकुर जी हाँ हाँ हाँ ठाकुर जी द्रोप जी के ही वहाँ प्रकट हो गए लेकिन गोविंद के बाद द्रौपदी ने द्वारिकावासी कह दिया जब द्वारिकावासी कह दिया ठाकुर जी ने सोचा सत्यम विधा तुम निज भाषी तुम मेरे भक्त की वाणी झूठ नहीं होनी चाहिए भगवान वहीं उपस्थित थे भगवान द्वारिका गए द्वारिका से फिर लौट कर आए क्यूँकी द्रोप ने द्वारिकावासी कहा इसलिए भगवान को थोड़ा विलंब हो गया जिस समय द्रौपदी ने पुकारा उस समय भगवान भी जुआ खेल रहे थे गुरु बोले भगवान जुआ भगवान बोले जब भक्त खेल रहे हैं तो हम भी खेल के देखें द्रौपदी ने पुकारा भगवान ने पासे पटक दिए उठ के खड़े हो गए आज भगवान महाप्रलय करना चाहते हैं साक्षात भगवती महालक्ष्मी है भगवान का अभिप्राय समझ गई शरणों को पकड़ लिया प्रभो ये महाप्रलय का संकल्प क्यों कर रहे हो बोले मैंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सृष्टि की थी भक्तों को पीड़ा पहुंचाने के लिए सृष्टि नहीं की थी द्रौपदी जैसी मेरी भक्ता को जहां कष्ट दिया जाता है ऐसी सृष्टि अब रहने लायक नहीं है मैं सबको आज भस्म करूंगा रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिए प्रभु सृष्टि में तो अनेक भक्त हैं एक के अपराध से सबको भस्म क्यों करना चाहते हो मैं हसनापुर को भस्म करूंगा महाराज हसनापुर में तो बड़े बड़े लोग हैं आप क्यों भस्म करना चाहते हैं मैं सभा को भस्म कर दूंगा बोले तो सभा में भीष्म हैं द्रोण है कृपाचार्य हैं सब बैठे हुए हैं भगवान ने कहा आज जिसने भी द्रौपदी का अपमान सहन किया है वो नहीं बचेगा मेरे क्रोध से और इसका संकेत भगवान ने गीता जी में दिया है मया हिते निहिता पूर्व निमित्त मातृम भव्य सभ्य अर्जुन तुम क्यों भय करते हो मैंने तो इन सबको पहले ही समाप्त कर दिया कब? बोले तो जब द्रौपदी के पवित्र केशों का स्पर्श किया था दुष्टासन ने उसी समय भगवान ने सबको भस्म कर दिया था ये तो केवल पुतला बने बैठे थे महाराज आज भगवान ने कहा सभा में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा सबको भस्म कर दूंगा रुक्मणी ने चरण पकड़ लिए द्रौपदी परम पतिव्रता इस सभा में द्रौपदी के सुहाग पांच पांडव भी बैठे हैं महाराज पराशर भट्टाचार्य स्वामी लिख रहे हैं द्रौपद्या परिभवन दृष्टा भगवत क्षमा द्रौपद्या मंगल सूत्र रक्षार्थम द्रौपदी के तिरस्कार को भगवान ने क्षमा कर दिया सभा को भस्म नहीं किया क्यों बोले द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए क्योंकि द्रौपदी का सुहाग भी वहां बैठा है नहीं तो आज भगवान पांडवों से सबको जलाकर भस्म कर देते क्यों पांडवों ने मेरी भक्ता द्रौपदी के तिरस्कार को सही किया भगवान क्षुद्ध हैं द्रौपदी कह रही है गोविंद द्वारिका वास गोपी जन प्रिय कौरवूता किं न जाना केशव हेनाथ रनाथ ब्रजुनाथर्तिनाशन कौनवा कौरवाणव मगना मामुधर जनार्दना हे गोविंद हे द्वारिकावासी हे गोपी जनप्रिय कौरवों की सभा में आज मेरी क्या द्रुदशा हो रही है आप नहीं जानते हैं। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजवासियों की पीड़ा को दूर करने वाले मैं कौरवों के इस विपत्ति के सागर में डूब रही हूँ हे जनार्दन मेरा उद्धार करो कृष्ण कृष्ण मा विश्वात्मन विश्वभावन विश्व पाहि प्रपन्ना पाही गोविंद गुरु मध्य वसीदती हे कृष्णा हे कृष्णा हे महायोगिन, हे विश्वात्मन हे विश्व मैं में शरणागता हूँ हे गोविंद मेरी रक्षा करो इतनुस्मृत्य इत कृष्णम सा हरिम त्रिभुवनेश्वरम प्रारुदत्त दुखिता राजन मुखमाच्छाद्य भामनी अब तक वस्त्र पकड़े थी अब वस्त्र छोड़कर आंखों को ढककर के द्रौपदी रोने लग गई। उस समय भगवान कृष्ण च विष्णु चरि नरणा विक्रो साग्यसे ततस्तु धर्मोरी महात्मा सवृणोद्व विवध सुवक्त भगवान, भगवान कृपा पूर्वक वस्त्रों के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वस्त्रावतारी भगवान की ध्रोप जी की साड़ी अनंत हो गई, दस हजार हाथियों का बल है और महाराज फिर भी उसकी भुजाएं थक गईं, लेकिन नाना राग विरागानी वस्त्रान्य तो प्रभो प्रागरो भवन की सतसों धर्म से हजारों लाखों साड़ियाँ प्रकट हो गईं, कोई महाराज स्थिति ही नहीं रह गयी हल हला हाला हल शब्द हो गया और जय जयकार होने लगी आकाश के देवताओं ने भी अनंत पुष्पों की वर्षा की है भीष्म जी द्रोण जी सब ने जय जयकार किया है लगता है ये महापुरुष द्रौपदी का तिरस्कार देखने नहीं बैठे थे ये महापुरुष भगवान के वस्त्रावतार का दर्शन करने और भगवान की भक्त का दर्शन करने बैठे थे दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई करपुर चीर भाजनाई लाजनाई अब भयो धर्म को नास पाप रहो छाय लखी भरी सभा के बीच नारी बिलखाई खाई दीनन के प्रभु दुख हरो द्वारा का वासी काटो जन के दुख श्रीपति हरी अवनाशी दुशासन सकुनी कुनी करण रहो बट जोड़ी घेरी गोविंद ला भाग अब मेरी लाज बचाओ उस समय मारा दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीन बंधु दीन है के द्रुपद दुलारी पुकारी है आप जो शवल छान छा के पति पार्थ के भीम महान भीम ग्रीव नीचे कर डाली है अम्बर ले अम्बर पहाड़ कीने से काम करण दूरण सभीयों पुकारी है सारी मध्य नारी की नारी मध्य सारी सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी आज लोगों की समझ में नहीं आ रहा था उस समय महाराज ही लग गए उल्कापात होने लग गया और श्री विदुर जी ने कहा कि द्रौपदी आज पुकार रही है और कोई बोल नहीं रहा है आज धर्म को बड़ी पीड़ा हो रही है देखो जो सभा में धर्म की बात नहीं बोलता है उसके मस्तक के सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं महाराज प्रहलाद जी का और विरोचन का ये विरोचन का प्रसंग सुनाया है का और बलि का एक प्रसंग भी सुनाया है और उस प्रसंग में कहा है कि भाई व्यक्ति को सदा धर्म और सदाचार की बात करनी चाहिए द्रौपदी का, का चेतावनियुक्त विलाप किया है द्रौपदी ने और द्रौपदी ने कहा है कि <स्थिण> इस कुल का अब शीघ्र विनाश हो जाएगा नून मंतक कुलश्यायम भविता नचरा जीव सथाई पूर्व सर्वे लोहमोह पारायणा इस कुल का विनाश निश्चित है क्योंकि अब इस कुल में इस प्रकार की घटनाएं घटने लग गई हैं। दुर्योधन ने छल कपटयुक्त वचन कहे और उस समय भीमसेन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि दुर्योधन के सहित सौ भाइयों का मैंने बध नहीं किया तो क्षत्रियों को जो उत्तम गति प्राप्त होती आज वह न मुझे मिले दुस्शासन हसा और कहा ओ बैल ओ बैल ओ बैल कहकर भीमसेन को चिढ़ाया भीमसेन ने कहा जिन भुजाओं से तूने ने के पवित्र केस पकड़े यदि युद्ध में मैंने उन भुजाओं को नहीं उखाड़ लिया और तेरी छाती कर तेरा गरम गरम रक्तपान नहीं किया तो क्षत्रियों को जो गति प्राप्त होती वह हो, गति मुझे प्राप्त न उसी समय दुर्योधन ने अपनी जंघा का बाईं जंघा का वस्त्र हटाया और द्रौपदी को दिखाकर हंसने लग गया भीमसेन के क्रोध के मारे चिनगारियां छूट गईं। हो दुष्ट दुर्योधन युद्ध में यदि तेरी जंघा पर मेरी गदा नहीं बैठी तू क्या गंगा दिखाता है द्रौपदी पतिव्रता नारी तेरी जंघा पर नहीं बैठेगी युद्ध में मेरी प्रचंड गदा तेरी गंगा पर बैठेगी और तेरी जंगा विजीर्ण हो जाएगी मैं सब लोगों को सुनाकर कह रहा हूं भीमसेन ने कहा युद्ध के मैदान में इसको मैंने बेमौत नहीं मारा और अपने बाएं पैर से ठुकरा ठुकरा करके इसके मस्तक को पीड़ित नहीं किया तो जो क्षत्रियो को गति प्राप्त होती वो मुझे प्राप्त न अब गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से महाराज यह क्या हो रहा है अन्याय है आप सती नारी की महिमा नहीं जानते हैं अभी भी अवसर है द्रौपदी क्षमादान कर देगी तो ये कुल बच जाएगा धरतराष्ट्र ने कहा देवी द्रौपदी तुम महासती हो मैं तुम्हारी महिमा अच्छी प्रकार से जानता हूं मैं प्रसन्न हूं तुम हमसे कोई वरदान मांग लो धन्य है द्रौपदी के चरणों में बारम्बार प्रणाम है द्रौपदी ने कहा राजन यदि आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे धर्मराज को दासता से मुक्त किया जाए जिससे धर्मराज का ज्येष्ठ पुत्र प्रतिबिंध दास पुत्र तो न कहलावे दासी पुत्र तो न कहलावे उस समय लोगों के नेत्र बरस पड़े धन्य है जिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया है द्रौपदी ने अपनी मुक्ति का वरदान नहीं युधिष्ठिर की मुक्ति का वरदान मांगा युधिष्ठिर लज्जा से गड़ गए हैं लेकिन अब क्या तक यही है द्रौपदी का महान पतित्व जिस विदुर धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी तुमने सबको जीत लिया है अपने शील स्वभाव से तुम महान क्षमावती हो तुम चाहती तो सबको जलाकर भस्म कर सकती थी ऐसी नारी सती नारी हो तुम किंतु तुमने, तुमने मेरे पुत्रों को नहीं जलाया बड़ी कृपा की है और वरदान मांग लो बोले मेरे महाराज युधिष्ठिर, स्थिर अपने भाइयों के तहत अपने रथ घोड़े और अस्त्र शस्त्रों के सहित मेरे सहित दासता से, से हो मुक्त हो गया मुक्त कर दिया द्रौपदी मैं फिर मांगता हूँ कहता हूं तीसरा वरदान और मांग लो द्रौपदी ने कहा क्षत्रिय को दो वरदान मांगने का अधिकार है वैश्य को एक वरदान मांगने का अधिकार है ब्राह्मण को तीन या तीन से अधिक वरदान मांगने का अधिकार है मैं क्षत्राणी हूँ दो से अधिक नहीं मांग सकती तो तीसरा मैं अपनी ओर से देता हूँ जाओ जो भी दांव पर लगाया गया है सबका सब मैं वापस करता हूँ राजा ज्ञा पारित करता हूँ और आप सब जैसे आए थे चले जाओ मन में द्वेष मत रखना अब तो हरसद ध्वनि हो गयी महाराज धरपराष्ट्र की जय जयकार होने लगी और द्रुपदी पांचों पांडव रथ में बैठकर चले गए और ये जो बड़े बूढ़े थे ये भी बोले चलो घटना तो बड़ी भयंकर हुई लेकिन आखिरी आखिरी में घटना ने मोड़ ले लिया चलो ठीक ही हुआ सोच ही रहे थे तब तक, तक शकुनी ने कहा